नमोस्मा स लक्ष्म तस्कात्म नमोस्ुद्रेन्द्र येभ्यो नमोस्ंद्रारकमरगणेभ्य ज भरतम भरत भरता वायुसूम चणवा लाद नारद पराशरपुंड व्यांबरीशुशनकुना रुक्जुन वशिष्ठ भीभषणादी पुण्या परम भागवता कलतरुभ्य सिंधुभ्यति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो सीता चार्यपर्यता वंदे गुरुपरम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्यौदे तो नमो ब्रह्मसुताभ्य पवितभ्यो नमो नारायणं नमस्कृत्य नर चम देवी सरस्वती व्यासो तो जय मुनीम पटमेड़ा की जय, श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ नंदगांव की जय, श्री जड़खूर गोधाम की जय, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय, श्री तिरुमला धाम की जय, श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय श्री निवास वेंकटेश भगवान की जय, श्री यज्ञवार भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय परम पूज्य श्री हाथीराम बाबा जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय श्री विष्णु पुराण कथा महामहोत्सव की जय महर्षि श्री पारासर जी महाराज की जय महर्षि श्री मैत्री जी महाराज की जय श्री सूत सौन का की जय श्री वेद भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय जय जय श्री श्रीरा जय जय श्री सीता हर हर हरि हरिशरण भक्तवांसा कल्पतरु भक्तवत्तल शरणागत वत्सल श्री वेंकटेश श्री श्रीनिवास भगवान की महती कृपा करुणा से श्री तिरुमला तिरुपति बालाजी श्रीनिवास भगवान की चरण सन्निधि में मंदिर के ठीक सन्मुख मंदिर परिसर में ही स्थित आस्था मंडप के इस पवित्र आन में परम सिद्ध संत हाथी एवं अनेक गुप्त प्रकट महान ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध संतों की भावमयी उपस्थिति में परम गोभक्त परम भागवत गोर श्री स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की अध्यक्षता में उनकी में मार्गदर्शन में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में वयोवृद्ध ज्ञान भजनानंदी संत पूज्य श्री सिया महाराज श्री थानापति जी महाराज श्री नानदेड वाले स्वामी श्री वेंकटेश स्वामी जी महाराज श्री मोहनदास जी महाराज त्यागी जी महाराज आदि अनेक संतों की उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टफल सत्संग प्राप्त हो रहा है कल तक जो हमने वेंकटाचल महात्म्य कहा वो तो केवल स्कंद पुराण के अनुसार कहा लगभग 11 पुराणों में वेंकटाचल महात्मा की चर्चा है आज हमने विचार किया था कि बारह पुराण के अनुसार कुछ कहें लेकिन इधर विष्णु पुराण की कथा का आयोजन है इसमें बहुत पीछे चल रहे हैं हम इसलिए भाव है कि आज तो कम से कम विष्णु पुराण की कथा के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग बड़े भाव से श्रवण कर रहे थे ध्रुव जी महाराज अपनी माता के उपदेश से भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े और सप्तर्षियों ने उन्हें दर्शन दिया सप्तर्षियों से ध्रुव जी ने एक ही बात कही श्री रामदास जी महाराज इधर त्यागी जी के निकट आकर बुराज जाए ध्रुव उवाच ना हमर्थम अभी न च्यम विज सत्तमा सत्थानेक भुक्त नान्य नुरा बहुत प्यारा भाव है बहुत ध्यान से सुने ध्रुव जी कह रहे हैं कि मुझे अर्थ नहीं चाहिए संपत्ति नहीं चाहिए इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है विष्णु पुराण के अनुसार कई बार हम लोग ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त मान लेते हैं। ध्रुव जी अर्थार्थी नहीं है स्वयं कह रहे हैं नमर्थ मीप मुझे धन नहीं चाहिए संपत्ति नहीं चाहिए राज्य नहीं चाहिए नाज्यम द्विज सत्तमा राज्य सिंहासन भी नहीं चाहिए मैं उस स्थान को चाहता हूं जिसको आज तक किसी ने भोगा नहीं है जो किसी का उच्छिष्ट नहीं है अनुचित है जो किसी के द्वारा भोगा गया है वो तो उसका उच्छिष्ट हो गया इसका तात्पर्य क्या है कि हमें किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं चाहिए हमें स्वयं श्री ठाकुर जी का दिया हुआ चाहिए भगवान जो देते हैं वो उच्चिष्ट नहीं होता इसी भाव को ध्रुव चरित्र में श्री मलुकदास जी महाराज ने भी वर्णन किया है प्यारी बात मनुकदास जी ने लिखी है बेटा ध्रुव सुनी माता कह बेटा ध्रुव तू इतनी छोटी सी बात पर रो रहा है कि तुझे अपनी पिता की गोद में राजा के सिंहासन पर बैठने का अवसर नहीं मिला बेटा भगवान के भक्त राज्य की भोगों की कामना नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्योंकि बेटा तुम सामान्य नहीं हो परम भागवत श्री ब्रह्मा जी के पुत्र तुम्हारे पितामह स्वयंभु मनु हुए स्वयंभू मनु के पुत्र तुम्हारे पिता उद्दान पाद और तुम उनके शुभ पुत्र हो ज्येष्ठ पुत्र हो भागवतों की परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम राज्य की सिंहासन की कामना करोगे बेटा ताके सुत उत्तपा उत्तान पाद शुभ से सुत जाके राजभोग समनर्त सासु रुचि उपजय सागे राजभोग नरक के समान है जिसके मन में इस कुर्सी को गद्दी को सिंहासन को पाने की इच्छा पैदा हो गई मानो वह नरक में जाना चाहता है भोग का परिणाम क्या होगा बेटा जा भोगे दुख पाए दंड दे जमराई नरक भुगत जम दंड भरे चौरासी को जाए इसलिए बेटा सुन सूत और उपाय नहीं हरिचरण भलाई नौ नी दी पे सूत समीरा सपने पी नौ ने इसलिए बेटा जॉ तुम्हारे हृदय का राम जी का दिया हुआ नहीं संसार किसे आशा मत कर भगवान की आशा कर। इसलिए हमारे यहां आशाए एक राम जी से तुमकी आशा छोड़ दे आशाए राम पुराण सप्तर्षियों ने ही बाघसाग पर मंत्र का उपलेख किया है नारद जी से मिलना नहीं हुआ विष्णु पुराण में पीछे नारद जी से मिलना किंतु मलुकदास जी ने ध्रु चरित्र में सप्तर्षियों का मिलन भी कराया है और नारद जी का मिलन भी कराया सप्तर्षि आशीर्वाद देते हैं तुमको सदगुरु की प्राप्ति हो और नारद जी की प्राप्ति होती है ऐसा जी ने भाव व्यक्त किया है यहां सप्तर्षि ध्रुव जी को उपदेश कर रहे हैं बहुत प्यारा उपदेश है यह विष्णु पुराण का एक अनुपम प्रकरण है एक एक महर्षि उपदेश दे रहे हैं इससे हमें समझना क्या है इससे समझना यह है कि सप्तर्षियों का भी सप्तर्षि माने समस्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व सप्तर्षि माने क्या है सप्तर्षियों का जो निर्णय है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनि महात्माओं का निर्णय है सप्तर्षि क्या कह रहे हैं ध्रुव जी के माध्यम से हम लोगों को क्या उपदेश सप्तर्षि प्रदान कर रहे हैं उनमें सबसे पहले मरीची महाराज मरीची महाराज सप्तषियों में प्रथम हैं ये मरीची कौन है जानते हैं ये सूर्य नारायण के बाबा हैं मरीची के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र भगवान सूर्य ये नारायण के बाबा हैं पितामह हैं महर्षि मरीचि कह रहे हैं मरीचिवाच बेटा ध्रुव अनाराधित गोविंद नर स्थानृपात्मज प्राप्यते श्रेष्ठम तस्मादाराधयाच्युतम बेटा ध्रुव बिना श्री गोविंद की आराधना के आज तक किसी भी मनुष्य को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हुआ इसलिए बेटा तू अपने अंतकरण से पूर्ण निश्चय कर ले कि मैं अच्युत की उपासना करूंगा आराधयाच्युतम अच्युतम आराध्य अच्युत की आराधना करो। जो बहुत ध्यान दें अच्युतम आराध्य क्यों कहा अच्युत भगवान का नाम है अच्युत शब्द का अर्थ क्या है च्युत्युत माने जो गिर गया उसको च्युत कहेंगे और नए समास हो गया तो हो गया अच्युत इसका अर्थ है जो पहले कभी नहीं गिरा आगे भी कभी नहीं गिरेगा जो त्युकाल एक रस रही उस परमात्मा का नाम है अच्युत तो जो पहले भी कभी नीचे नहीं गिरा आगे भी कभी नीचे गिरने वाला नहीं है सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहने वाला है उस परमात्मा का आराधन उपासना ही जीव को अच्युतत्व की प्राप्ति करा सकता है अच्युत की उपासना करने से जो प्राप्त हो होगा वो अच्युत हो होगा श्रेष्ठ किसको कहते हैं बहुत क्या होगा जिसमें भय शोक और पतंग इसकी आशंका सर्वथा निर्मूल हो जाए उसको श्रेष्ठ कहते हैं क्या में भी पहुंच जाओ तो भय है, पहला भय तो ये है से भुक्वा लोकम विशालम क्षीणे पुणे लोकम पहला भय तो यह पुण्य क्षीण होने पर नीचे आना पड़ेगा और स्वामी जी पुण्य क्षीण नहीं हुए और किसी असुर ने तपस्या करके ज्यादा बल प्राप्त कर लिया तो बिना पुण्य क्षीण हुए भी स्वर्ग से बाहर होना पड़ेगा पुण्य चीर्ण बने रहो पुण्य तुम्हारे पास देवन तके मेरुविरी खोहा वो तो श्रेष्ठ नहीं हो सकता उन्हें तो ब्रह्मा जी का पद सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी का लोक बोलते तो तो वहां जाने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनोर्जुनो ब्रह्मलोक तक पहुंच के नीचे आना पड़ेगा किंतु भगवान की चरण सन्निधि में पहुंचा हुआ जीव लौटकर इस दुख में संसार में नहीं आता पतन का भय शोक इनके लिए कभी कोई इनकी आशंका नहीं इनके लिए कोई स्थान नहीं है उसी पद को श्रेष्ठ पद कहते हैं वह श्रेष्ठ पद है भगवान के चरण कमल वह श्रेष्ठ पद है भगवान का धाम इसलिए महाराज जी वैकुंठ कोई अलग नहीं है जैसे हम लोग भगवान वेंकटेश भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गोपुरक द्वार आता है ऐसे ही भगवान के रमा वैकुंठ का जो गोपुरक द्वार है वो भी कोई छोटा मोटा थोड़ा ही वो एक लोक का लोक है और उसी लोक का नाम है श्री ध्रुवलोक जब भक्त भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले उनको ध्रुव जी का दर्शन होता ध्रुव जी को प्रणाम करके वे भगवान की सन्निधि में जाते हैं ध्रुव जी भगवान के बिल्कुल ऐसे द्वार पर बैठे हैं कि ठाकुर जी चटकी लगाकर ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी चटकी लगाकर अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं भक्त भगवान सन्मुख है सप्तर्षियों में द्वितीय हैं महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान दत्तात्रेय के पिता दुर्वासा जी और चंद्रमा के पिता महर्षि अत्रि कह रहे हैं परस्पराणाम पुरुषो युष्टो जनार्दनः मयोदितम् जनादन साक्ष स्थान सत्योक्षय स्थानेत सत्येदु जो प्रकृति से भी परे हैं, अचेतन प्रकृति से भी जो परे हैं, चेतन जीव से भी जो परे हैं, अचेतन प्रकृति और चेतन जीव जिनका अंश है जो स्वयं अंशी हैं, चेतन जीव अचेतन प्रकृति जिनके द्वारा नियामे हैं, जो इन दोनों के नियामक हैं, जो प्रकृति के परम परम अधिश्वर हैं। ऐसे भगवान के प्रसन्न होने पर ही जीव को अक्षय स्थान प्राप्त होता है यह मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूं फिर वह श्रेष्ठ स्थान कहो तो वैकुंठ और अक्षय स्थान कहो तो भी वैकुंठ भगवान के चरण को जिस स्थान का किसी काल में किसी अवस्था में क्षय न हो उस स्थान को अक्षय कहा महर्षि अंगिरा महर्षि अंगिरा वर्णन कर रहे हैं ये मच्युत्यत्म सराधय गोविंद खानमग्रम यदि महर्षि अंगिरा बृहस्पति और महर्षि संवर्त के पिता महर्षि भरद्वाज के बाबा महर्षि अंगिरा जिनका प्राकृत्य ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है सप्तर्षियों में महर्षि अंगरा कह रहे हैं संपूर्ण वेदों के प्रतिपाद्य भगवान श्रीमन नारायण श्रीनिवास श्रीहरि हैं वे ब्रह्मा शिव इंद्र आदि के भी शरणी हैं वंदे हैं और उन भगवान श्रीनिवास में ही अनंतानंत ब्रह्मांडों की स्थिति है रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड अनंतानंत ब्रह्मांड भगवान में स्थित है ओत प्रोतम जत्र विश्वम सारा विश्व जिनमें ओतप्रोत है कपड़े में सूत की तरह वस्त्र में धागों के अतिरिक्त तो और रहे क्या इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है जैसे बिना धागे के वस्त्र की कल्पना संभव नहीं है ऐसे ही बिना ईश्वर के जगत की कल्पना भी संभव नहीं है सब कुछ परमात्मा ही है उन अव्यात्मा भगवान श्रीहरि में ये सारा जगत को है वही भगवान तुझे सबसे श्रेष्ठ स्थान प्रदान कर सकते हैं इसलिए बेटा ध्रुव तू भगवान श्रीनिवास श्रीहरी की उपासना कर महर्षि पुलस्त्य सप्तर्षियों में महर्षि पुलस््य हैं ये महर्षि पुलस्य ब्रह्मा जी के पुत्र हैं इन्हीं पुलस्त्य के पुत्र हुए महर्षि विष्प्रवास इनी पुलस्त के पुत्र हुए महर्षि अगस्त्य, जिन अगस्त्य महर्षि ने तमिल भाषा का आविष्कार किया महर्षि अगस्त्य का ग्रंथ है अगत्यम तमिल व्याकरण तमिल भाषा को आविष्कृत करने वाले महर्षि अगस्त्य भगवान श्री रामेश्वरम की स्थापना कराने वाले महर्षि अगत्य सूर्य की अवरुद्ध गति को पुनः प्रवर्तित करने वाले विंध्याचल को झुकाने वाले महर्षि अगत्य और इस वेंकटाचल पर्वत पर भगवान श्री निवास को प्रगट होकर जीवों को दर्शन देने की प्रार्थना करने वाले महर्षि अगस्त अगस्त जी न होते तो भगवान वेंकटेश बालाजी का दर्शन हम लोगों को नहीं होता आप लोग सुन चुके हैं महात्म्य में स्कंद पुराण उत्तर वेंकटाचल महात्म्य में कि भगवान यहाँ विमान में अलक्षित रूप से बिराते थे किन्नी किन्नी अधिकारी ऋषियों को ही दर्शन होता था सबको यहाँ भगवान का दर्शन नहीं होता था बस ये भगवान का निवास स्थान है ऐसा मानकर वेंकटाचल को प्रणाम करके परिक्रमा करके लोग चले जाते थे भगवान का दर्शन नहीं होता अगस्त जी ने 12 वर्ष तक वायु का आहार करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि भगवान आप इन कलिकाल के जीवों पर कृपा करने के लिए अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराइए इस कलिकाल में जो आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करेंगे वे आपके साक्षात्कार के पुण्य को प्राप्त करेंगे फल को प्राप्त करेंगे इसलिए महाराज जी स्पष्ट लिखा है महात्म्य में स्पष्ट लिखा है भगवान श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए हैं इसलिए कि यद्यपि कलिकाल में भी भगवान का साक्षात्कार अनेक भक्तों को हुआ है किंतु प्रायः जीव कलिमलग्रसित जीव भगवत साक्षात्कार के अधिकारी नहीं है इसलिए भगवान इस रूप में विराजमान है इस रूप का दर्शन करने वाला भी भगवत साक्षात्कार संपन्न है भगवान का दर्शन कर लिया उसे भगवत साक्षात्कार हो गया वो फिर पुनः किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा मुक्त तो हो जाएगा ऐसा वर्णन अगस्त जी महाराज जो है ना वो तो रावण के खास ताऊ जी है पिता के बड़े भाई को ताऊ जी कहते कि नहीं रावण के खास साऊ ताउ, जी है अगस्त जी महाराज इसलिए गोस्वामी जी का उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजे बहुभा तो अगस्त जी को ही श्रेय है भगवान बालाजी को प्रार्थना करके कि तो प्रभु आप प्रकट होकर दर्शन दें महर्षि पुलत् कह रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम योसौ ब्रह्म तथा परम समझ्य हरिम या मुक्तिमप्यति दुर्लभाम बेटा ध्रुव जो परब्रह्म ब्रह्म हैं परम धाम हैं और परात्पर परस्वरूप हैं उन भगवान की उपासना से पद कौन सी बड़ी चीज है पद प्रतिष्ठा तो बड़ी तुच्छ वस्तु है भगवान की उपासना से तो जीव को मोक्ष प्राप्त तो हो जाता है वो इस दुखमय संसार के चक्र से सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है इसलिए बेटा जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की उपासना है वे ही परम ब्रह्म है परम धाम हैं। परात्पर पर ब्रह्म है उनकी उपासना करो तो सत्तर्षियों में एक महर्षि पुला हैं यह भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं पुला महर्षि कह रहे हैं इंद्र को जो इंद्र को जो ईंद्र पद प्राप्त हुआ है देवराज का पद प्राप्त हुआ है उसके मूल में भी भगवान श्री हरि की उपासना ही है आचार्य जी महाराज यज्ञो वही विष्णु यज्ञ को निश्चित विष्णु स्वरूप इसलिए हम लोग कहते यज्ञ नारायण किसी देवता का यज्ञ हो किसी भी देवता का यज्ञ हो पर हम क्या कहते हैं यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण क्योंकि वेद भगवान कह रहे हैं यज्ञो वही विष्णु यज्ञ निश्चित विष्णु है तो सौ अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है तो सौ अश्वमेध यज्ञों के द्वारा जिसने यज्ञ पुरुष नारायण की उपासना की हो वह इंद्र बनता है इंद्र पद की प्राप्ति भी भगवान नारायण की यज्ञात्मक स्वरूप की उपासना का फल है इसलिए बेटा धुभ ईंद्रम इंद्र परम स्थानम यमाराध्य जगतपतिम प्राप यज्ञपतिम विष्णु तमाराधय सुब्रता जिन भगवान की उपासना से इंद्र ने देवराज पद प्राप्त किया है उन्हीं भगवान की उपासना से तुम्हें अक्षय पद प्राप्त होगा तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा इसलिए बेटा तुम भगवान श्री हरि की उपासना करो सप्तर्षियों में महर्षि क्रतु हैं, वे कह रहे हैं क्रतुवाच यो यज्ञ यज्ञो, योगे योगेशम कुमान तस्में सुष्टे यद प्राप्ति जनार्दने परम पुरुष परमात्मा यज्ञ पुरुष नारायण के प्रसन्न होने पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो अप्राप्य रह जाए इनके प्रसन्न होने पर तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है देखो देना भगवान को आता है सबको तो देना नहीं आता हमारे भोले बाबा का स्वभाव है शंकर भगवान का स्वभाव है उनसे कोई भगवान का प्रेम मांगे भक्ति मांगे तो बहुत राजी होते शंकर जी बहुत प्रसन्न होते खूब भोले भंडारी खूब मुक्त हस्त लुटाते हैं, हैं। महाराष्ट्र की संत परंपरा में सबको भरपूर भक्ति दी है भगवान शिव ने लेकिन इनसे कोई भगवान के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ मांग ले तो प्रसन्न नहीं होते दे तो देते हैं और जब प्रसन्न होकर नहीं देते हैं तो उस वस्तु से उसकी भलाई नहीं होती यह नहीं बात हमने कुछ प्रसन्न होकर आपको दिया तो उससे आपका हित होगा कल्याण होगा आपके मांगने से हमने दे तो दिया लेकिन मन में दुखी होकर के दिया तो वो वस तो वस्तु आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगी रावण ने अपने सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ाए सामान्य बात नहीं है एक उंगली में कांटा लग जाए कितनी पीड़ा होती है उसकी भक्ति देखो उसने सिर काट कर चढ़ा दी ऐसे वैसे नहीं चढ़ाए सादर शिव कहू शी से चढ़ाए आदरपूर्वक चढ़ाए शंकर जी प्रसन्न हो गए बोले वर मांगो बोले ये स्वर्णमयी लंका आप हमको दे दो शंकर जी ने कहा एवं आप परमित बल दे दिया शक्ति दे दी और सोने की लंका दे दिए भगवान शिव ने अब उसी सोने की लंका में जब हनुमान जी आग लगाने लगे तो सब देवता तमाशा देखने आए उनमें शंकर जी भी तमाशा देखने नंदी स्वर पर चढ़ शंकर जी भी आकाश में खड़े थे तो ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र ने सबने पूछा कि महाराज आपने नगर दिया था इसको लंका सोने की नगरी लंका दी थी इतना वैभव इतना बल दिया था वो तो आपके भक्त का नगर आपके सामने ही जल रहा है और हम लोग तमाशा देखने आए हैं आप भी तमाशा देख रहे हैं क्या बात भगवान शिव ने कहा कि मेरे प्रभु का जो विरोधी है उसका तो यही हाल होना चाहिए मेरा तो भक्त है पर नारायण का विरोधी है उसका यही हाल होना चाहिए मेरा तो भगत है पर भगवान का विरोधी है इसलिए मैं ये दिखाने आया हूँ कि मेरा भक्त होने पर भी मेरे आराध्य मेरे प्राण बल्लभ मेरे प्राण जीवन धन भगवान श्री रामकृष्ण नारायण का कोई विरोधी है तो भगवान के विरोधी की रक्षा मैं भी नहीं कर सकता हूँ ये दिखाने के लिए मैं आया हूँ बाद में जब रावण को पता चला तो रावण शंकर जी के पास शिकायत करने गया बोला महाराज हमने ऐसे वैसे लंका नहीं ली आपसे सिर काट काट करके चढ़ाए तब आपने हमको लंका दी और तो लंका में अग्नि लगी सब हाहाकार कर रहे थे और आप भी खड़े थे आपने बचाया क्यों नहीं शंकर जी ने कहा कि तुझे पता नहीं है तूने अपने दस मस्तक काटकर मुझे अर्पित किए मेरे दस स्वरूप तो संतुष्ट हो गए पर ग्यारहवा रुद्र तो हनुमान जी है वो असंतुष्ट थे दस सिर दे दिए तो दस रुद्र संतुष्ट हो गए पर ग्यारहवें रुद्र एकादश रुद्र हनुमान जी है हनुमान जी संतुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने जला दिया भला में कैसे बचा था शंकर जी ने बहाना बना दिया नहीं कहा कि मैं बचा सकता हूं और इधर देखो विभीषण ने राम जी को क्या दिया उधर रावण ने दस्त्र काट कर चढ़ाए और विभीषण ने राम जी को क्या दिया वहां से चला था घर में ही तुलसी जी थी दस पांच तुलसी दल ले आता पुष्प ले आता तुलसी दल पुष्प भी नहीं लाया सोने की लंका थी दो चार तोला सोने ही ले आता कुछ नहीं लाया चलो कोई बात नहीं तुलसी दल पुष्प स्वर्ण आदि कुछ नहीं था नहीं लाया तो पानी लेने तो कहीं जाना नहीं था समुद्र था एक अंजलि समुद्र का जल भर के भगवान को अर्पित कर देता एक अंजलि जल तक नहीं चढ़ाया केवल प्रणाम किया और जो संपति शिव रावण दीन दिए मात दसमात संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ अथ प्रभु सारी भजही जे आना ते नर पशु बिन पूछ भीषण पिछले बेटा भुग भगवान के प्रसन्न होने पर फिर कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्राप्त न हो सके सब कुछ प्राप्त हो, हो गया हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते थे एक राजा की कई रानिया थी राजा कहीं परदेश गया उसको कुछ समय अधिक लग गया तो उसने पत्र भेजा कि हमको थोड़ा समय लग सकता है तुम लोग कोई चिंता नहीं करना हम समय से आ जाएंगे हम प्रदेश से आ रहे हैं तो कोई चीज चाहिए हो तुमको बहुमूल्य कोई आभूषण कोई कपड़ा लोग बाहर जाते हैं ना कुछ लेके आते हैं। तो तुम अपने अपना मनोरथ लिख दो हम लेके आएंगे किसी रानी ने कहा हमको तो सोने का हार चाहिए किसी ने कहा वहाँ करधनी बहुत अच्छी मिलती हमको वो चाहिए किसी ने कपड़ा अलग अलग वस्तु सबने लिखी राजा ने सब चीज खरीदी सब चीज लेके राजा आया लेकिन उस राजा की छोटी रानी थी उसने भी एक पत्र लिखा उसने एक कोरे कागज पर लाल स्याही से लिखा सा पूरे पत्र में कुछ नहीं लिखा एक अक्षर लिखा सा, सा जानते हैं ना दंती सा बड़ा सा लाल स्याही से लिखा सा राजा ने आश्चर्य किया कि इस पत्र में क्या पढ़ा जाए केवल पूरा कागज है लंबे चौड़े कागज में केवल एक ही अक्षर लिखा है वो भी लाल रंग की त्याई से साफ इसका अर्थ क्या है बहुत विचार करने पर भी राजा समझ नहीं पाए पत्र में क्या पढ़े एक अक्षर को क्या बाँचे तो राजा अपने पुरोहित जी को साथ लेकर गए थे क्योंकि राजा के साथ पुरोहित चलना चाहिए नहीं तो उसके धर्म का लोप हो जाएगा तो अपने विद्वान पुरोहित से राजा ने पूछा कि गुरुजी जी ये समझ में नहीं आया इस पत्र का क्या आशय है लाल शाही से लिखा है सा। तो पंडित जी मुस्कुराये उन्होंने कहा लाल शाही से लिखा सा मिलाकर क्या बना लाल शाह क्या बना लाल इस रानी को केवल आपको प्राप्त करने की लालसा है और कोई कपड़ा लगता सोना चांदी इसको कुछ नहीं चाहिए तो महाराज जी कहते थे कि राजा ने उसके सच्चे प्रेम को पहचाना और और रानियों को तो कपड़ा लत्ता आभूषण आदि दे दिए लेकिन छोटी रानी को अपनी पट्ट महसी बनाकर रखा कहा कि इसके मन में मुझे छोड़कर और कुछ भी इच्छा नहीं है ऐसे ही जीव भगवान की उपासना करते हैं प्रेम तो करते हैं पर अलग अलग वस्तु चाहते हैं हमको बेटा दे दो बेटी दे दो मकान दे दो दुकान दे दो व्यवसाय दे दो धन दे दो यश दे दो कीर्ति दे दो भगवान दे देते दे हैं उसको लेकिन अपने आप को नहीं देते हैं पर जो प्रेमी प्रेम के लाल रंग से लिख देते हैं सा अपने हृदय रूपी कोरे कागज पर लिख देते लाल सा बस जो केवल लालसा लिख देते हैं हमारे श्री हरे बाबा जी का बड़ा प्यारा पद है लालसा के उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे बहुत प्यारी बात सल भगवान की जय जय जयरा बहुत प्यारी बात गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल साधारम हरि गोविंद जय साधारमण हरि गो जै जै। जै जै। राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद इसलिए भक्त को केवल एक ही इच्छा रखनी चाहिए हेनाथ मैं केवल आपको पाना चाहता भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया जिस रानी को राजा मिल गया उसको क्या नहीं मिला अरे जिसको राजा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया इसलिए जिसको भगवान मिल गए उसको मिलना क्या बाकी रहेगा तुम्हें देखने की बड़ी लालसा देखने की बड़ी लालसा है। हे वेंकटेश भगवान कैसा मंगल में दर्शन है एक मिनट डेढ़ मिनट के लिए भी दर्शन होता तो भी तकती नहीं होती लगता बस देखते रहें लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं पर एक झलक मिलते ही सारी थकान दूर तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है न समझाई से मन मेरा मानता है न समझाई से समझाए थे मन मेरा मान था न समझाए आज का को दे मेरे प्राण बलभ बिना तुम को तुमको देण बलभ कितने प्यारे शब्द हैं बिना तुम को देखे मेरे प्राण बल बिना तुमको दे पलक भर समय भी बहुत लगता पलक भर समय भी बहुत लगता तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है न समाय से मन मेरा ध्रुव अपने मन में रख लो भगवान तुम्हें मिल गए तो क्या मिलना बाकी रह गया यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते न तथोधिकम भगवान की प्राप्ति होने के बाद फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। सब कुछ मिल गया देखो मानव जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है मानव जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन में पूर्णता आ जाए हमारे जीवन का अधूरापन समाप्त तो हो जाए अपूर्णता समाप्त तो हो जाए हमारे जीवन में पूर्णता आ जाए और ये अपूर्णता समाप्त होती नहीं है हमारे महापुरुषों ने यहां तक कहा है एक ही व्यक्ति को सारी धरती मिल जाए पूरी धरती यहां तक धरती है एक आदमी को मिल जाए तो भी उसका पेट नहीं भरेगा एक ही व्यक्ति को सारा धरती का अन्न मिल जाए तो भी पेट नहीं भरेगा रहेगा और मिलना चाहिए एक ही व्यक्ति को सारे धरती का सोना मिल जाए तो भी उसका पेट नहीं भरेगा एक ही व्यक्ति को सारे हाथी घोड़े आदि सब वाहन मिल जाए तो भी पेट नहीं भरेगा सारी स्त्रियां मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी वो कहेगा कि धरती में कुछ नहीं अब तो स्वर्ग का मिलना चाहिए और स्वर्ग मिल जाएगा तो भी संतुष्ट नहीं होगा तो स्वर्ग में क्या रखा है ब्रह्मलोक मिलना चाहिए लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलेगी ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचने के बाद भी अपूर्णता वहां भी समाप्त होने वाली नहीं लोग कहें धनवान सुखी धनवान कहें सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराज कहें सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहें सुख शंभू को भारी ब्रह्मा जी से पूछा आप बोले हम कहा बड़ा प्रपंच है सृष्टि रचना का सबसे सुखी तो भोले बाबा हैं राम राम करते मस्त रहते हैं तुलसीदासी ने कहा कि हमने भोले बाबा से पूछा तो भोले बाबा ने तुलसीदासी कहते हमको बताया तुलसीदास विचारि कहे हरी भगति जी ना सब जीव दुखारी देखो भोगों में अपूर्णता है और भगवान में पूर्णता है जब तक हमारा मन बुद्धि चित्त संसार के पदार्थों में भोगों में लगा रहेगा चाहे लौकिक भोग हों या पारलौकिक भोग हों जब तक उन भोगों में हमारी वृत्ति है तब तक हमारे जीवन में पूर्णता नहीं जिस समय हमारी वृत्ति भगवान में लग जाएगी तो पूर्णता आ जाएगी क्योंकि भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण है पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्त पूर्ण मादाय पूर्ण, पूर्ण, माद पूर्ण मेवावशिष्य परिपूर्ण परमाण उनमें उनमें मन लग जाए बस फिर कुछ न हो तो भी पूर्णता कितने महात्मा दिगम्बर रहते हैं एक कपड़ा नहीं फिर भी उनके उनके जैसा कोई सहन यदुजी महाराज ने दत्तात्रेय भगवान से यही तो पूछा कि चक्रवर्ती राजा तो मैं हूँ पर मैं सुखी नहीं हूँ और हे दत्त प्रभु आप तो लंगोटी भी नहीं पहने हो दिगंबर पड़े हो जंगल में नंगे धड़ंगे आपके पास न कोई चेला है न कोई सेवक है न कोई ओढ़ने का न कोई बिछाने का संसार की कोई भोग विलास की सामग्री नहीं पर मैंने आपके जितना प्रसन्न अब तक किसी को देखा ही नहीं आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है दत्त भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता का रहस्य यही है कि मेरी स्थिति शरीर संसार में नहीं है मेरी स्थिति परिपूर्ण परमात्मा में है ब्रह्म में, में मेरी स्थिति है भगवान में जिसकी स्थिति हो जाएगी उसके जीवन में पूर्णता आ जाएगी आप लोगों ने सुना न वेंकटाचल महात्म में कूर्म ग्राम में रहने वाला दक्षिण के पूर्व ग्राम में रहने वाला भीम नाम का कुमार बहुत गरीब था यहाँ वेंकटाचल पर आकर भगवान का दर्शन नहीं कर सकता था पर उसने सुना था कि भगवान वेंकटाद्री पर विराजते हैं वो कुमार मिट्टी की तुलसी बनाता कल्पना करता कि तुलसी दल है तो एक तुलसी जल मिट्टी का भगवान वेंकटेश को चढ़ाता मिट्टी का ही कमल का पुष्प बनाता और एक कमल का पुष्प भगवान को चढ़ाता तो तांडे नरेश ने आकर भगवान का दर्शन किया वो तो नित्य पूजन करने आते थे एक दिन उन्होंने देखा कि मिट्टी की तुलसी भगवान वेंकटेश बालाजी के चरणों में चढ़ी हुई है मिट्टी का ताजी मिट्टी का बना हुआ कमल पुष्प बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूजन तो मैं ही अर्पित करता हूँ नित्य पर यह तो कभी देखा नहीं भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा इसी क्षेत्र में रहने वाला पूर्व ग्राम का कुमार भीम मुझे भक्तिपूर्वक मिट्टी की मिट्टी में ही तुलसी दल की भावना करके अर्पित करता है कमल पुष्प की भावना करके अर्पित करता है मैं उसे नित्य अंगीकार करता हूँ केवल तुमको दिखाने के लिए आज मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाया है कि तुमको ये समझ में आवे कि केवल राजा लोग ही मेरी पूजा नहीं गरीब से गरीब भी मेरी पूजा कर सकते हैं निर्धन से निर्धन व्यक्ति हमारी पूजा कर सकते हैं भगवान को थोड़ी ये सोना चांदी चाहिए उनको क्या चाहिए वो स्वयं लक्ष्मीपति है उनको सोना चांदी की क्या जरूरत है अब बारह पुराण के अनुसार या भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भगवान कुबेर जी से कर्ज लेते हैं और कर्ज चुकाते हैं ये उनकी लीला है अरे कुबेर को धनाध्यक्ष बनाया किसने कुबेर को पैदा किसने किया ये तो ऐसी ही बात हुई कि आप सेठ हैं और आपका कोई मुनीम है उस मुनीम से आप कर्ज लो तो उसको क्या कहेंगे आपके पास 700 मुनीम हैं वैसे अब किसी मुनीम से कहो कि हम बड़े संकट में हैं हमको इतना धन चाहिए हमको थोड़ा कर्ज दे दो ऋण दे दो तो क्या कहेंगे मुनीम क्या समझेगा मुनीम ये समझेगा कि मैं साहूकार और सेठ जी कर्जदार क्या समझेगा मुनीम मुनीम यही समझेगा कि हमसे कुछ पैसा लेकर सेठ जी हमको बड़प्पन दे रहे हैं भला ये कर्जदार कहा मैं तो इनका नौकर हूं यही बात है कुबेर जी समझते हैं कि मैं तो इनका नौकर हूं ये मुझे बड़ाई दे रहे हैं बोलो भक्त भगवान की तो भगवान में जिसकी स्थिति है उसमें पूर्णता है इसी दक्षिण के एक महात्मा थे सब कुछ त्याग कर विरक्त हो गए पत्नी के साथ भजन करते हरिनाम प्रचार करते दक्षिण का राजा कृष्णवर्धन राव वर्धन के दरबार में जब ये बात गई तो अमुक महात्मा बड़े निर्लोभ हैं बड़े अकिंचन हैं राजा बोला हम नहीं समझ सकते गृहस्थ आदमी निष्काम निर्लोभ हो जाए ये संभव नहीं है मैं परीक्षा लूंगा तो महाराज ने उनको दरबार में बुलाया कृष्णवर्धन राव ने महाराज कृष्णवर्धन ने उनको दरबार में बुलाकर कहा कि महाराज मेरी बड़ी इच्छा है कि आप राजमहल से भिक्षा ले जाया करें उनके मन में आया कि मैं हम प्रजा है और ये राजा है राजा ज्ञा का पालन करना चाहिए और हम मना करेंगे तो उसको अपमान की अनुभूति होगी अब फिर हम शांति से यहाँ रह भी नहीं पाएंगे। बोले महाराज हम तो गरीबों के यहाँ से एक चुटकी अन्न ले लेते हैं एक मुट्ठी चावल ले लेते उसी में हमारा गुजारा हो जाता है लेकिन आपका इतना आग्रह तो हम आ जाए तो राजा ने उन चावलों में बहुत कीमती हीरे मिलवा दिए हीरों से मिले हुए चावल देता महाराज ले जाते तीन दिन हो गया लेते लेते कृष्णवर्धन ने कहा लोग झूठी बात कहते हैं देखो अब तो इतना लोभ लग गया कि ठीक समय से लेने आ जाता है वो जानता है कि इसमें हीरे हैं तो उनके मंत्री ने कहा कृष्णवर्धन से कि हमें विश्वास नहीं है हम लोगों को चल के उनके घर में देखना चाहिए वे उन हीरों का करते क्या हैं? सबेरे सबेरे राजा छान्य वेश में, में वहाँ पहुँचा मंत्री के तहत और उनकी पत्नी का नाम था शारदा देवी शारदा देवी ऐसी उसने कहा राजा ने कहा की माता ये कहा जा रही है वो कुछ टोकरी में भर के फेंकने जा रही थी कहा जा रही है तो उन्होंने कहा बेटा क्या कहें? इस समय पता नहीं पतिदेव कहा से भिक्षा लाते हैं? बहुत कंकर पत्थर निकलते हैं उनमें तो उन कंकर पत्थरों को बीन कर घूर पर फेंकने जा रही हूँ राजा ने कहा देखें कैसे कंकर पत्थर है अरे ये कंकड़ पत्थर नहीं है ये तो अमूल्य हीरे है उनकी पत्नी ने कहा जब तक भगवत प्रेम रूपी अमूल्य धन हमें नहीं मिला था तब तक हमारी नजर में भी ये सोना चांदी था ये ही मोती जवाहराज थे लेकिन जब से कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हुआ है तब से हमें यह सब कंकड़ पत्थर ही नजर आते हैं। हमको लगता है ये सब कंकड़ पत्थर हैं। राजा कृष्णवर्धन राव चरणों में पड़ गया भगवान का प्रेम मिल गया भगवान की भक्ति मिल गई फिर व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है और ये पूर्णता ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब तक हमारी स्थिति शरीर और संसार में रहेगी तब तक, तक अपूर्णता है अधूरापन है जब हमारी स्थिति शरीर संसार से ऊपर उठकर भगवान श्रीनिवास के चरणों में लग जाएगी बस सारे दुख दारिद्र का अंत हो जाएगा जीवन में पूर्णता आ जाएगी वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं सप्तर्षियों में वशिष्ठ जी महाराज क्या कह रहे हैं वशिष्ठ उवाच प्राप्न विष्ण मनसा यदिचलोक्यागत स्थान कि मु वत्सोत्तमोत्तम हे मत्स्य ध्रुव भगवान विष्णु के आराधना करने पर उनके प्रसन्न हो जाने पर फिर कोई भी मनोरथ अपूर्ण नहीं रह जाता है क्योंकि भगवान का नाम भक्तवांछा कल्पतरु है अरे कल्पतरु तो क्या कहें कोई शब्द नहीं इसलिए कहना पड़ता है ये कल्पतरु नहीं है क्या है कल्प वृक्षाणाम विरा सकला पदा अभी राम श्लोका नाम राम श्रीमान सन प्रभो ये तो कल्प के आराम बगीचे हैं एक कल्प वृक्ष का है इनका तो रोम-रोम वृक्ष रोम है कोई भी त्रुभवन की वस्तु नहीं जो अप्राप्त रह जाए उत्तम स्थान की तो फिर बात ही क्या है सब कुछ उनकी कृपा से प्राप्त होगा ध्रुव जी ने कहा आप सातों ऋषियों ने ये पक्का निश्चय करके बता दिया है कि जीव का अभी सिद्ध बिना भगवान की कृपा के नहीं होता बिना भगवान की उपासना के उसके दुख की निवृत्ति नहीं होती बिना भगवान की कृपा के उत्तमोत्तम पद अक्षय पद नहीं मिल सकता ध्रुव पद नहीं मिल सकता अविनाशी पद नहीं मिल सकता अब मेरी बुद्धि ने निश्चय कर लिया भगवान की उपासना का पर भगवान की उपासना की पद्धति क्या है आप कृपा करके बता प्रसाद सुमुखास कथियं तुम्हारा भगवान की प्रसन्नता हम कैसे प्राप्त करें भगवान को प्रसन्न करने का साधन क्या है आप कृपा करके बताएं ऋषियों ने कहा बहुत सुंदर श्लोक है ऋषियों ने कहा बाह्यारखिला चित्तम त्याज प्रथमम नरहा तस्मिव जगत धामनी शतक पूर्वी सुनिश्चलम बहुत बढ़िया बात यदि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी है वो अंतर्मुख हो जाए बाहर बहिर्मुखता को त्याग दे अंतरमुख हो जाए बाहर के देखने सुनने बोलने समझने खाने पीने में जो वृत्ति जा रही है उससे अपनी वृत्ति को अंतर्मुख कर ले मोड़ ले न कुछ देखने की इच्छा रह जाए न कुछ सुनने की इच्छा रह जाए न कहीं जाने की इच्छा रह जाए न कुछ करने की इच्छा रह जाए अन्न कुछ खाने पीने भोगने की इच्छा रह जाए ये हो जाए तो आराधना शुरू होगी अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है देखो स्वामी जी जब तक अपने भीतर राम जी नहीं मिलेंगे तब तक बाहर भी नहीं मिलेंगे पहले भीतर मिलेंगे और भीतर पहले तम मिलेंगे जब हम बाहर से भीतर की ओर जाएंगे हमें बाहर से अंदर की ओर जाना है और बाहर से अंदर की ओर की जो यात्रा है इसी का नाम है अंतर्मुखता अंतर्मुखपूर्ण उन्मुनि दृष्टिशो भाव देखे द्वार पावे ये उन्मुनी दृष्टि यही अंतर्मुख अवस्था है आप कहीं जाना चाहते हैं आप यही भगवान का दर्शन करना चाहते हैं वो द्वार मिले ही नहीं आपको तो कैसे जाओगे आप दर्शन करने द्वार के बिना कैसे प्रवेश करोगे अंतर्मुखता ही वह द्वार है जिसमें प्रवेश करके जीव भगवान की अनुभूति करता है अंतर्मुख हो जाओ बहिर्मुखता का त्याग करो बहिर्मुख लोगों के संपर्क का त्याग करो हंसी ठट्टा पर नििंदा परचर्चा इनका कोई अंत नहीं है अंत है क्या चौबीसों घंटे करो तो भी कम पड़ जाएगा इनका अंत नहीं है। इसलिए अत्यंत अत्यंत अपेक्षित व्यवहार जितना जरूरी हो उतना करो बाकी अंतर मुख हो जाओ वो सदाशिव भीतर ही है वो नारायण भीतर ही है वो सदगुरु नारायण भीतर ही हैं उनकी सन्निधि प्राप्त करने के लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा अंतर्मुखता कैसे आवे जीवन में अंतर्मुख महात्माओं का संग करने से अंतर्मुखता बहिर्मुख जीव का संग करने से बहिर्मुखता अंतर्मुख कौन है और बहिर्मुख कौन है भगवान, भगवान की ओर जिनकी वृत्ति है वो अंतर्मुख है भोगों की ओर जिनकी वृत्ति है वे बहरमुख है भगवान की ओर जिनकी वृत्ति हो उनका स्थान करना। जगो महाराज आप ध्यान में बैठे हैं अंतर्मुख और बहिर्मुखता वाले दो चार व्यक्ति नहीं एक व्यक्ति भी आ जाए बहुत बहिरमुख वृत्ति वाला आपका ध्यान भंग हो जाएगा भले वो कुछ न कहे जैसे बहेरमुख व्यक्ति के चारों ओर बहेमुखता का वातावरण रहता जिसको है जिसको आजकल की भाषा में वाइब्रेशन कहते हैं ऐसे ही अंतर्मुख महात्माओं के निकट अंतर्मुखता का वाइब्रेशन रहता है कितने महापुरुष ऐसे होते हैं उनके निकट पहुंचने से वृत्ति शांत तो हो जाती है हमारे पूज्य सदगुरुदेव अनंत श्री सम्पन्न श्री भक्तमाली जी महाराज दास ने अनुभव किया कभी भी उनके पास जाते वृत्ति शांत हो जाती बहुत से लोगों की शिकायत थी महाराज जी से बहुत से लोगों की शिकायत थी क्या शिकायत तो लोग बहुत बहुत प्रश्न सोच के जाते थे ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे अब पूछने के लिए तो वृत्ति को चंचल करना पड़ेगा और वहां जाते शांत हो गए उथल पुथल बंद हो गए क्यों उनके भीतर उथल पुथल नहीं थी इसने निकट बैठने वाली व्यक्ति उथल पुथल खत्म हो जाती हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कभी सहज अपने स्थान में निम्न वृक्ष के नीचे एक कॉपी में बैठे रहते उनके निकट जाने वाला व्यक्ति भी घंटों तक मौन और शांत बैठा रह जाता था क्या उनके भीतर की शांति का अंतर्मुखता का वो दिव्य प्रभाव इसलिए भगवान की उपासना का पहला सोपान है बहिर्मुखता को त्यागो अंतर्मुख बनो अंतर्मुख अंतर्मुख महात्माओं का संग करो अंतर्मुखता स्वामी जी जिस दिन सिद्ध हो जाएगी ना तो लाखों लोगों के बीच में बैठकर भी तुम्हारी समाधि लग जाएगी पर अंतर्मुखता सिद्ध नहीं होगी तो दस हाथ नीचे गड्ढा खोदकर गुफा बना लो वहां भी समाधि लगने वाली नहीं वहां भी संसार घुसा रहेगा एकांत बाहर नहीं है एकांत भीतर है बाहर एकांत कहां से आया एकांत भीतर है इसलिए बाहियार था चित्तम चित्य त्याजय प्रथमम नरह तस्मिने व जगत धाम कुरश्चलम जगत धाम भगवान में अपने मन को निश्चल कर दे एकाग्र चित से फिर भगवान की उपासना करे मन मंत्र और मन का इन तीन मकार को एक कर दे फिर से सुने मन मंत्र और इसको क्या कहते हैं मन का तीनों में मा है नहीं मन मंत्र और मन का इन तीनों को एक कर दो तो जपते ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई है फिर एक बार मंत्र का उच्चारण करते ही भगवान की झलक मिलने लग जाएगी भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो नील मेघ के समान अंग कांति है शंख चक्र गा पद्म धारण किए हुए हैं बड़ी मधुर झांकी है भगवान की आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाएं हैं सुंदर चरण हैं, सुंदर प्रपद हैं सुंदर गुल्फ हैं चरण में महावर है सुंदर चरणों में स्वर्ण में नूपुर हैं सुंदर धोती है सुंदर भगवान के घुटने हैं पिंडली हैं सुंदर सुवृत्त सुदीर्घ जंघाएं हैं अत्यंत मनोहर कथित प्रदेश है सुंदर उधर है गंभर दक्षिणावर्त गंभीर नावी है छोटी छोटी सुंदर रोमावली से युक्त है तीन रेखाएं उधर में हैं, विशाल वक्षस्थल है भृगुलता का चिन्ह का चिन्ह स्वर्ण रोमावली के रूप में विराजमान है कंठ में कौस्तु मणि है आजानुलंबित तो भुजाएं बाजू हैं बाजूबंद है शंख चक्र गारा पर धारण किए हुए हैं सुंदर ग्रीवा है सुंदर ठोड़ी है सुंदर सुवृत कपोल है लाल लाल अधर हैं, लाल लाल उत्तरोस्त हैं चंद्र किरण और कुंद कली की कांति को लज्जित करने वाली दंत पंक्ति है बड़ी प्यारी मंद मुस्कान है बड़ी सुघर सुंदर नाशिका है नासा मोती की शोभा तो कहना है क्या है विशाल नेत्र है कर्णांत दीर्घ नयनम सुंदर भ्रुय ये बड़ी प्यारी चितवन है चितवन चारू कृपालो रसिक जन मन को कर सक चितवन चारू बरबस चित्त को खींचती है सुंदर भोहे हैं सुंदर सूर्य लाट है ऊर्धकुंद्र की शोभा बड़ी निराली है सुंदर कर्ण है सुंदर मकरास्प कुंडल है सुंदर मुकुट है वैजयंती माला पीतांबर की शोभा बड़ी निराली है कर कन्या बड़े प्यारे हैं, अभय मुद्रा वरद मुद्रा क्या कहना अद्भुत झांकी है ऐसे भगवान के मंगल स्वरूप का ध्यान करेगी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो बेटा ध्रुव ये द्वादशाक्षर मंत्र जिसका जप तुम्हारे बाबा मनु जी ने भी किया था हाँ ध्यान से सुने द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप सहित अनुराग बासुदेव पद पंकरु दंपति अतिला इसलिए एक बात प्रमाणित हो गई कि जो लोग द्वादशाक्षर मंत्र का अर्थ बदलना चाहते हैं वो यहां से यहाँ स्वयं सप्तर्षि कह रहे हैं तुम्हारे बाबा मनु जी ने नैमिशारण्य में जाकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया और द्वादशाक्षर मंत्र का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं इस मंत्र का जश्न और बहुत से लोगों को आग्रह रहता कि द्वादशाक्षर मंत्र तो कृष्ण मंत्र है या राम मंत्र है या नारायण मंत्र है उनको राम जी का दर्शन कैसे हुआ तो वो कहते हैं छह अक्षर राम मंत्र के छह अक्षर जानकी मंत्र के छह छह मिला के जुगल मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र कुंज पैसन हुआ भूले भोले भाले महात्माओं के भाव की दृष्टि से ठीक है किंतु भगवान राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है और राम कृष्ण नारायण के मंत्रों में भेद नहीं उनकी उपासना में भेद नहीं है इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र राम मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र नारायण मंत्र है और द्वादशाक्षर मंत्र कृष्ण मंत्र है और हम आपको बता रहे हैं रुद्रयामल में जो अयोध्या महात्म है उस अयोध्या महात्म में श्री राम मंत्रों की चर्चा है उनमें प्रधान द्वाद मंत्र को श्री राम मंत्र कहा गया और उसमें भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं रामनवमी के दिन अयोध्या में जाकर श्री राम जन्मभूमि में द्वाद मंत्र से ही बालक रूप में राम जी का पूजन करना चाहिए ये भगवान शिव कह रहे हैं अयोध्या महात्मा तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने इस मंत्र का जप किया और तुम्हारे पर बाबा ब्रह्मा जी आज भी इसी मंत्र का जप करते हैं बेटा हम सप्तषि इसी मंत्र का जप करते हैं और तुम भी श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करो एक कोसी के एक ब्रजवासी थे कोसी है हमारे ब्रज में एक कोसी के ब्रजवासी से वैष्य थे उनके गुरु ने उनको रामानंदी संत थे उनके गुरुजी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र दिया था अब किसी महात्मा ने पूछा उनसे कि तुम्हारा गुरु मंत्र अरे गुरु मंत्र बताया नहीं जाता अरे बोले जिसको दीक्षा मिली उसको तो बता सकते हैं भोले भाले से ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने मंत्र बता दिया अरे भगत जी तुम तो ठगे गए कब से जब रहे बोले बचपन में दीक्षा ली थी अब तो बुढ़ापा आ गए तो तुमको तो गुरुजी ने राम मंत्र दिया ही नहीं ठग लिया तुमको विवाद काक्षर दे दिया इधर राम मंत्र थोड़ी है हमारा शंका बड़ी विचित्र होती है उसको शंका घुस गई तो पूज श्री वैष्णव दासी महाराज से गोरे दाऊजी वाले बड़े मंत्र जी तो वैष्णव दास जी से उसने पूछा महाराज बड़ी शंका घुस गई मेरे मन में क्या करें तो पूज्य श्री वैष्णव दास जी ने कहा पूज्य गुरुदेव बाबा श्री भक्तमाली जी का स्मरण करके कि तुम सुदामा कुटी रामानंद पुस्तकालय चले जाओ महाराज जी जो कुछ कहेंगे उससे तुमको समाधान मिल जाए तो सौभाग्य की बात है दास भी उसमें उपस्थित था महाराज जी की सनिधि में जब कोसी वाले भगत जी आए और उन्हें कही बाबा मेरे मोये बुड़ो बड़ो भयो महाराज जी ने के क्या बुरा हो गया अरे हमारे गुरुजी तो मंत्र देके तो पधार गए उन्हें तो हमें राम मंत्र ही ना दियो अरे बोले भाले बिजो ऐसी विचार उन्होंने बता दिया तब महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी ने जो मंत्र दिया वही राम मंत्र है अयोध्या महात्मा में लिखा है ये बात महाराज जी से सुनी बात आपको सुना रहे इसलिए वासुदेव माने श्री राम वासुव माने श्री नारायण वासु माने श्री कृष्ण क्योंकि वासनाथ वासुदेव से भुवनत्रयम् भुवनत्रयम सर्वभूत निवास उसी वासुदेव नमोस्तुते जो सब में बसने वाला तत्व है उसी को वासुदेव कहते हैं वसुदेव के पुत्र तो वासुदेव है ही सब में निवास करने वाले जो भगवान हैं उनको वासुदेव कहते हैं वासुदेव भगवान का वाचकक्षर मंत्र का जब करो कहा करें बोले तुम यमुना के तट पर चले जाओ वहीं जब करो श्री ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करके चल पड़े और श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा है कि सप्तर्षियों ने उनको आदेश दिया कि भगवान की उपासना का निश्चय तो हमने तुमको बता दिया है लेकिन मंत्र तुम्हें नारद जी देंगे और वे तुम्हें बताएंगे कि तुमको कहाँ जाकर भजन करना है भागवत जी में नारद जी ने कहा है तत्ताकद्रम से यमुना या तटम सुची पुण्यम मधुबनम यत्रिध्यम नित्य दाहरे उस पवित्र मधुवन में जाओ जहाँ भगवान की नित्य सन्निधि है जब ध्रुव जी चले थे भजन के लिए और तो महाराज गुप्तान को पता चला तो उन्होंने मंत्रियों को भेजा ध्रुव जी से कहो कि लौट आएं ये भाव भी मलुकदास जी ने लिखा पहले आप विचार करें कि सुरुचि ने सुनीति के प्रति क्या व्यवहार करवा रखा था बिथूर में महाराज जी गंगा जी के किनारे आज भी वह स्थान है जहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ वहाँ एक गौशाला थी, गोष्ठ थी तो उस गोष्ठ में गौ की सेवा करती हुई सुनीति वहां रहती थी राजमहल में निवास नहीं था और उनके निर्वाह के लिए एक से अन्न रोज मिलता था एक से अन्न में तुम जो चाहो जैसे चाहो खर्च चलाओ और आगे पीछे फूटी पौड़ी नहीं एक शेर अन्न रोज किसकी हालत थी महाराज कुत्तान पाद की बड़ी रानी की हालत थी यह हालत किसने करवाई सुरुचि ने क्योंकि मालिक क्या मालकिन मालकिन वही थी एक सिर अन्न दिया करो सेवक ने पहुंचकर कहा ध्रुब जी लौट आओ महाराज कहते हैं अब तक तुम्हारे माता के निर्वाह के लिए एक सिर अन्न मिलता था अब दो सिर मिलेगा लौट आओ ध्रुव जी को निश्चय और पक्का हो गया बोले अभी तो भजन किया ही नहीं और शेर का दो शेर हो गया और कहीं भजन में लग गए तब क्या नहीं मिल जाएगा इसी भाव को मलुकदास जी बड़े प्यारे शब्दों में कह रहे हैं ई धुब चले पिता तबही ही सुधी पाई मंत्री सो सब कही बसी थी बहु भी झिलाई ध्रुव जी नहीं लौटे दूसरा सेवक गया बोले पांच शेर ले लो दस शेर ले लो ध्रुव ने कुछ नहीं कहा तीसरा सेवक गया बोले एक गांव की जागीर ले लो अंत में बढ़ते बढ़ते मंत्री जी पहुंचे उन्होंने कहा महाराज कहते लौट आओ आधा उत्तम को दे देंगे आधा तुमको आगे चलकर महामंत्री जी आए बोले महाराज कहते ज्येष्ठ राजकुमार तुम हो तुमको राजा बना देंगे उत्तम को युवराज बना देंगे लौट आओ लेकिन ध्रुव जी समझ गए जब जीव भजन करने के लिए चलता है तो माया पीछे लगती है माया की ओर मुड़कर देख लिया तो वो जीव भजन नहीं कर सकता हाँ हाँ ध्रुव जी ने क्या कहा जो तप अरुदान पे से धारे कोई पाए तो ब्राह्मण दाता सुबह लोगए भगवान के भजन के लिए चल पड़ा है और पीछे पैर हटाता है तो उसके दोनों लोग बिगड़ जाते हैं इसलिए यदि घर छोड़कर ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए चल पड़े तो फिर पीछे पैर हटाना नहीं पीछे मुड़कर देखना नहीं बढ़ते चलो बढ़ते चलो शत्रियों ने कहा कि तुम्हें गुरु मिलेंगे नारद गुरु मिले हैं तुम्हें करिए तो तुम्हारे मिले हैं श्री यदुनाथ पति सिर या सिर व भगवान तुम्हें मिल जाएंगे सब्तर ने आशीर्वाद दिया और श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े आगे उनको नारद जी मिले बड़ा सुंदर वर्णन किया है मलुकदास जी ने पीत बसन कर बीने तिलक द्वादश अंग सो है बसन कर तिलक द्वादश अंग सो है a uh -huh. स बिहवल भयो गहे चरण लपताई जान प्रेम की प्रीत लपी लीनों गोद उठाए बड़ी प्यारी भावना है मलुदास जी की ध्रुव जी ने सांग प्रणाम किया वात्सल्य में भर के नारद जी ने गोद में उठा लिया छोटे बच्चे को गोद में उठाया जाएगा नारद जी ने गोद मठा लिया और क्या किया पीता बर सो थी कही नारद शुभ भाता पीता मना करू तुम अभिला कहू सूत मनता पीतामर से पूछा और कहा बेटा तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है तुम हमको कहो तुम्हारे मन के अभिलाषा को हम हरण करेंगे अर्थात पूरी कर देंगे यह सुन ध्रुव मौन धर करन लगे उन मान अंतरयामी जान के तुम सच जो अभियान जब नारद जी अंतरयामी है तो उनको बताने की क्या आवश्यकता है? तो अज्ञानी के समान पूछ क्यों रहे हैं क्यों ये है सदगुरु के प्रति विश्वास सदगुरु वेद वचन विश्वास ये विश्वास गुरु माने ब्रह्म और ब्रह्म माने अंतर्यामी। ये ध्रुव जी को विश्वास है काम धै पर तो नारद जी पूछ क्यों रहे हैं? फिर भी गुरु जी पूछे तो उनको बता देना चाहिए इस भाव से ध्रुव जी ने सारी बात बताई श्री ध्रुव जी मधुपुरी में आ गए और यहां आकर के मधुबन में आकर के भजन किया कौन सा मधुबन जहां शत्रुघ्न जी महाराज ने आकर लवना सुरखा बध करके मधुबन में मथुरा नाम की पुरी बसाई थी विष्णु पुराण में लिखा है हत्वा रक्षो मधुपुत्रम महावलम शत्रु मथुरा यत्र चका ये मथुरा पुरी शत्रुघ्न जी की बसाई हुई है यहाँ आकर के यमुना जी में स्नान किया स्नान करके भजन करने लगे ध्रु जी पहले महीने उनकी उपासना का क्रम यह रहा त्रिराग क्रांत त्रिराग क्रांत कपित्रासना तीन दिन तीन रात तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते तीन दिन तीन रात्रि के बाद कैंथा और बेर के फल खाकर भजन करते एक महीने का समय व्यतीत हुआ दूसरे महीने पे छह महीने कुछ नहीं खाते पीते छह महीने के बाद छह दिन कुछ नहीं खाते पीते छह दिन के बाद सूखे पत्ते चबा लेते और यमुना जी का जल पी लेते तीसरे महीने आरंभ होने पर नौ दिन तक जल भी नहीं पीते नौ दिन में एक बार जल पी लेते और भजन करते मैंने महीने में तीन बार जल पीते तीसरा महीना भी चौथा महीना आया तो पानी पीना भी बंद कर दिया बारह दिन तक प्राण वायु को रोक करके भजन करते बारह दिन बाद एक बार श्वास ले लेते वायु का हार कर लेते और जब पांचवां महीना आया तो ध्रुव जी ने कुंभक में प्राणवायु को सर्वथा रोक दिया और अपने पैर के अंगूठे के बल से खड़े होकर एक पैर के अंगूठे दाहिने पैर के अंगूठे के, के बल से खड़े होकर ध्रुव जी भगवान के ध्यान में मग्न हो गए श्री पराशर महर्षि कह रहे हैं नशसाक धरा भारम उदबो भूत धारिणी सारी धरती सारे ब्रह्म सारी धरती का पर्वतों का भार धारण करने वाली पृथ्वी ध्रुव जी का भार धारण नहीं कर सकी उनके बाएं पैर के अंगुष्ठ का भार भी वो सहन नहीं कर सकी द्वितीय ननामार्धम क्षिते दक्षिण ते कहते महाराज ये सारा भूमंडल एकदम झुक गया ऐसी ध्रुव जी की तपस्या क्योंकि ध्रुव जी साक्षात भगवत रूप हो रहे हैं भगवान के भगवान के स्वरूप से अपने अंतरात्मा का उन्होंने एकाकार कर दिया है ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज देवता घबड़ा गए नदियां समुद्र क्षुब्ध हो गए विष्णु पुराण में भागवत जी से भिन्न कुछ विशेष बात लिखी है याम नाम के देवता वो व्याकुल हो गए और देवराज इंद्र के सहित ध्रुव जी की तपस्या में विघ्न करने आए याम नाम के देवता देवराज इंद्र के स्थित ध्रुव जी की तपस्या में विघ्न करने आए एक बात साधकों के बहुत हित की बात है कई बार ऐसा देखा होगा कि जो लोग बिल्कुल कोई भजन साधन में जिनकी प्रवृत्ति नहीं है एकदम घोर बहिर्मुखी प्रपंची स्वभाव के लोग हैं वो खूब लंबी उम्र भी जीते हैं और उनके माथे में भी दर्द नहीं होता मस्त रहते हैं खूब खाए खूब सोए खूब मस्त रहे और तो कई बार भजन करने वाले महात्मा अमुक बीमारी अमुक बीमारी कभी माथा दर्द कर रहा है तो कभी अमुक दर्द कर रहा है तो कभी अमुक दर्द कर रहा है तो कई बार लोगों को होता कैसा कर? हमारे महाराज जी सुनाते थे भक्तमाली जी महाराज के हनुमान गढ़ी में एक महात्मा थे तो बोले उन्होंने अपना अनुभव हमको सुनाया महाराज जी को शास्त्री जी कहते थे ना गढ़ी में ओहो शास्त्री जी महाराज जी बोले हां नागाजी कही कहते इतना हजार मंत्र का जब इतना हजार नाम का जब लघु कौम दियो ये कौम दियो वो पाठ वो पूजा जब तक करते रहे यहां दुख रहा है वहां दुख रहा है यहां दर्द वहां दर्द अब हमने सबको सरजू जी में बहा दिया है अब क्या करते हैं पहले सुबह उठते ही चार बजे उठ के पहले हाथ पांव धोकर के चूल्हा चेता देते हैं खिचड़ी चढ़ा देते डोल लाल दातन सब पीछे पहले खिचड़ी चढ़ा देते तो खिचड़ी चढ़ाके फिर जल पी के सरजू जी चले जाते आज स्नान ध्यान वहां से करके आए तब तक खिचड़ी तैयार चकाचक घी डाल के घी में खूब फेंट करके खिचड़ी थोड़ा गुड़ या बुरा बोले बस जय हो रघुनाथ जी जय हो हनुमान जी महाराज कह के तुलसी जल छोड़ के भर पेड़ किचड़ी पा लेते कितने बजे पाले थे? बोले पांच और छह के बीच में फिर एक बार हनुमान जी की झलक ले आते हैं और सो जाते हैं बोलो वृंदावन बिहारी फिर वो दस साढ़े दस बजे जगते हैं फिर कुछ दाल भात का साग कुछ मन हुआ बनाया बना करके फिर पाया और पाके फिर सो जाते हैं सो के फिर चार बजे उठते हैं तो टहलते टहलते फिर सरजू जी चले जाते हैं अब वहां सरजू जी नहाए धोए और वहां से आए तो आकर के फिर थोड़ा बहुत कनक भवन गए हनुमान जी का दर्शन किए और फिर आकर के बोले फिर दू बनाते छह सात बजे के बीच में बारू करके आठ बजे तक ताद दुपट्टा सो जाते तो महाराज जी उनकी भाषा बोल के सुनाते थे कि ऐसा वो तो हम मन से नहीं बोलेंगे लेकिन कहते थे कि सारा रोग दुख बीमारी कहाँ भाग गया पता ही नहीं चला और जब तक भजन करते रहे सब पीछे पड़ा रहा अब अब कोई पीछे नहीं पड़ता है अब तो मस्त रहते हैं तो महाराज जी कहते थे विघ्न विक्षेप उसी के लिए आते हैं जो मार्ग पर चलता है जो चलेगा नहीं उसके लिए विक्षेप कहां से आएंगे चलने वाले के अवरोध है न मार्ग के अवरोधक तो मार्ग पर चलने वाले के लिए हैं जो चलता ही नहीं है उसके लिए अवरोध क्या करेगा श्रीमद भागवत के ग्यारहवें स्कंध में नवयुगेश्वर संवाद में यह बात स्पष्ट लिखी है इसलिए हम बोल रहे हैं कि भजन में भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर लगे हुए साधकों के जीवन में कई बार असाध्य रोग आ जाते हैं। वे रोग कर्म जन्य नहीं होते हैं कई बार देवता ही शरीर में रोग आदि उत्पन्न कर देते हैं क्यों जब तक वे देखते हैं कि इसका भजन धरती तक सीमित है तब तक वे विक्षेप नहीं करते जब साधक अपने भजन के द्वारा स्वर्गा लोगों का अतिक्रमण करने लग जाता है तब देवताओं में खलबली मचती है कि अरे हम तो यहीं तक रहेगा इसकाम पूर्ण करके और ये हमारे लोगों को लांघकर भजन के द्वारा ऊपर बढ़ता चला जा रहा है टांग पकड़ के खींचो इसके नीचे विरोध पैदा हो जाएगा झगड़ा हो जाएगा लड़ाई हो जाएगी अशांति हो जाएगी प्रेम से महात्मा में भजन कर रहे कोई ना कोई ऐसा नाटक बन जाएगा कि लेकिन कर्तव्य क्या है साधक का संघर्ष को सहन करके भी मरते मर जाए कोटि जन्म लग रगड़ हमारी बरऊ संभुनत रहूं कुमारी इस प्रकार से साधन करें गुरुदेव की आज्ञा का पालन ऐसे करें कि तजोन नारद कर उपदेशू आप कहें सतवार में बढ़ता चला जाए अरे भैया जब हमने जानबूझकर ओखली में सिर रखा है तो कितने मूसल सिर पर पड़े इसकी गिनती क्या करनी एक निश्चित अवधि तक साधक जब सहन कर लेता है और तो देवताओं की उस रेंज से उस सीमा से भजन और आगे ऊपर उठ जाता है तो जो देवता विरोधी हैं, वे देवता ही उसके सेवक बन जाते हैं आगे बात है तो देवता भी विघ्न करते हैं भगवान की प्राप्ति में कई बार आकाशचारी सिद्धवी भजन में विघ्न करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं हम तो सिद्धियों में ही उलझ कर रह गए और ये हमसे बहुत आगे बढ़ रहा है वो भी टांग पकड़ के खींचते हैं ईर्ष्या का भाव या तो पूर्ण ज्ञानी हो या पूर्ण भक्त हो उसी में नहीं होगा बाकी जो लोग हैं वे रागद्वेष और ईर्षा के भावों से बच नहीं सकते हैं वो तो रहेंगे उनमें या तो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए या पूर्ण भक्ति प्रकट हो जाए तो चित्त में रागद्वेश नहीं रहेगा और यही बनना है अपने को अटकना नहीं है भटकना नहीं है अपने को चरम लक्ष्य तक पहुंचना है भगवान श्री हरिहर के चरणों तक पहुंचना है इसी जन्म में पहुंचना है इसी शरीर से पहुंचना है इस लक्ष्य को लेकर के भजन में लगे याम नाम के देवता देवराज इंद्र के साथ आए विघ्न करने लगे कूष्मांड नाम के विघ्न आए वो भी भयंकर भयंकर विघ्न उपस्थित करने लगे जब देवताओं की दाल नहीं गली ध्रुव जी के भजन में विक्षेप देवता पैदा नहीं कर सके सब देवताओं ने माया से सुनीति माता को प्रकट कर दिया ध्रुव जी को जन्म देने वाली माता सुनीति को प्रकट कर दिया और माता बड़ी जोर से रो रो करके कहने लगी बेटा ध्रुव तेरे पिता को मेरे साथ क्या व्यवहार करते तुझे पता ही है तेरी सौतेली मां सुरुचि क्या व्यवहार करती तुझे पता है तेरे निकलने पर मुझे गन्दर से निकाल दिया बेटा मेरे मेरी ओर देख मेरे जीवन में तेरे अलावा और कोई नहीं है बहुत जोर जोर से सुनीति रोने लगी वो वस्तुतः सुनीति माता नहीं है ग्रु जी वो माया से उपस्थित की गई है इसका मतलब है भजन के लिए चलने वाले लोगों के पीछे परिवार रूपी माया भी पड़ती है कभी बाप रोएगा कभी मैया रोएगी कभी भैया रोएगा कभी कोई रोएगा कभी कोई रोएगा और इनके आंसुओं में बह गए तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा हमारे पुराने महात्मा महाराज जी कहते थे कि विरक्त। एक बार उसे घर भी भिक्षा लेनी चाहिए ऐसा संतों से गुरुजनों से सुना है इसलिए पूज्य खादोक वाले महाराज जी ने बताया बोले अपने वैराग्य की परिपक्वता को देखने के लिए वहाँ जाने पर उस परिवार के प्रति हमारे मन में राग तो पैदा नहीं हो जाता है कहीं उनके रोने गाने पर कहीं हमारे आंख में आंसू तो नहीं आ जाते आ गए तो तुम्हारी साधुता तुम्हारा वैराग्य तुम्हारा सन्यास दो कोड़ी का भी नहीं चित्त की अवस्था एक जैसी बनी रहे घर परिवार में अपने पराये में भेद समाप्त तो हो जाए ये साधुता है तो महाराज ये परिवार के लोग संसार के लोग रोना गाना करके ये भी भजन में विक्षेप पैदा करते हैं मैया रोने लग गई मैया ने कहा बेटा इस भयंकर तपस्या को तुम छोड़ दो मैंने बड़े बड़े मनोरथ संजोए कि तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तेरा शादी जाहा करूंगी एक बहू आ जाएगी हमारी सेवा करेगी और तू तो तपस्या में शरीर को सुखा रहा है बेटा मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है इस अकेली दुखिया अपनी माता को छोड़ तू कहा चला गया बेटा कहा तेरी पांच वर्ष की आयु कहां तेरा उग्र तप खेलने कूदने का समय है फिर अध्ययन का समय आएगा फिर तेरा शादी ब्याह होगा फिर लड़के बच्चे हो जाएंगे उनके भी पुत्र हो जाएंगे और जब लड़के के लड़के कह दें बाबा सब घर छोड़ के भजन करना, पर बाबा सुनने के बाद भी लोग घर नहीं छोड़ते क्यों चक्कर रहता है लड़के का लड़का तो कहता है बाबा और लड़की का लड़का कहता है नाना एक कहता बाबा एक कहता नाना नहीं नहीं जाना नहीं जाना तो बाबा और नाना के चक्कर में पड़ा रहता है बीच में ही फंसा रहता है। एक कहता बाबा एक कहता नाना, तो नाना। इसलिए बेटा माता की सेवा परम धर्म है माता की आज्ञा का पालन करना परम धर्म है अनुवर्तस्व मोहान मोहन निवरता ये तू जो तपस्या कर रहा है ये अधर्म है इसको छोड़ दे जी ने सुन सब लिया पर ध्रुव जी ने अपने मन में विचार किया कि जिस मेरी माता ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा बेटा जीव मात्र के देह धारण की सफलता भगवत साक्षात्कार में भगवत दर्शन में मुझे भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद देकर भेजा है वो माँ मेरी असली मां यह कभी नहीं कर सकती कि बेटा भजन करना पाप है अधर्म है इससे पीछे हट जा ये कभी नहीं कर सकती ये कोई माया है ऐसा विचार करके ध्रुव ने आंख खोलकर उसकी ओर देखा नहीं रोती भी लगती रही कुछ नहीं देखा जब नहीं देखा तो वो माया भी नष्ट हो गई अब याम नाम के देवता देवराज इंद्र के सहित विघ्न किए वो विघ्न से भी विचलित नहीं हुए मायामयी माता सुनीति को उपस्थित कर दिया उसने भी विघ्न नहीं कर पाया तब देवताओं ने फिर तीसरा विघ्न किया भयंकर सिंह व्याघ्र बड़े बड़े दाढ़ वाले विकराल राक्षस अस्त्र शस्त्र लेकर डरावने शब्द करते हुए ध्रव जी को खाने के लिए रोड़े अब तो भजन में विक्षेप हो जाएगा पर ध्रुव जी उस भयंकर डरावने दृश्य को देखकर उन शब्दों को सुनकर भी विचलित नहीं है उनके मन में आया मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान का भजन करूंगा अब शरीर को कोई खाए तो खा जाए उनको क्या लेना देना इसलिए वो बैठे हैं शांत भाव से बैठे हैं अंत में महाराज वे वह माया भी नष्ट हो गई रक्षान सितानिते नादा गोविंदा रक्षा शिवास्तान्यायर्ण्रिय गोचरम गोविंद में उनका चित्त आसक्त था इसलिए उन्होंने देखा नहीं उनकी और आंख उठाकर भी नहीं देखा अब तो देवताओं को बड़ा भय हो गया इसकी तपस्या तो बड़ी विचित्र संक्षोभम परमं जगमु तत्पराभवशंकितात सर्वासु मायासु बिलीनासु पुनः सुरा संक्षोभम परमं जगमुस्तरा शंकिता। अब तो महाराज देवताओं को अपनी पराजय के कारण बड़ा क्षोभ हुआ ये बालक जीत गया और हम हार गए कहीं ये बालक तपस्या करके देवलोक को न छीन ले यही डर होता ना उनको इसलिए जब वो देवलोक का अपने भजन से अतिक्रमण कर जाता तो देवता ठंडे पड़ जाते हैं इसलिए तब तक भजन करना है जब तक देवलोक से भी उसका भजन ऊपर न उठ जाए धरती से ऊपर उठे फिर सिद्धों से गंधर्वों से इनसे भजन ऊपर उठते उठते देवताओं से भी भजन ऊपर उठ जाए जब देवताओं को यह पक्का पता चल जाता कि इसको भूल कर भी भोगों का स्वर्ग का लालच नहीं है तो जो देवता विक्षेपक हैं, वे ही सहयोगी हो जाते हैं अभी हमने हरे बाबा का पद आपको सुनाया बड़े विलक्षण थे महात्मा हरे आमेर के जंगल में जहां आजकल सल्या देवी है आमेर के जंगल में एक बाउड़ी है अभी भी है उस बाउड़ी पर बाबा ने राम मंत्र के अनुष्ठान का विचार किया महाराज जी से कहा कि आपको रहना पड़ेगा और तो महाराज जी में तो सेवा भाव था ही महाराज बोले ठीक है हम क्या करेंगे बोले अब रोटी बनाने के लिए तो कोई चाहिए तो सेवा के लिए महाराज जी और अनुष्ठान दो महात्माओं का था चित्र चित्रकूट वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पुजारी श्री रामचंद्रदास जी और हरे राम ये दोनों अनुष्ठान में थे मोहन रहे के अनुष्ठान और महाराज जी अनुष्ठान में नहीं थे महाराज जी तो अपना कुछ पाठ पूजा कर ले बाकी तो रसोई बना के पवा ले पुजारी जी भी अनुष्ठान में थे बहुत पुरानी बात है तो हरे राम बाबा विचित्र थे जिन लोगों ने दर्शन किया उनको पता है कैसे विलक्षण महात्मा थे तो बाबा अपने शालिग्राम जी की सेवा करते और मंगलवार शनिवार हनुमान जी छोटे से हनुमान जी थे उन चोला चढ़ाते तो वो इतर में चढ़ाते अब इतर महारा तो बहुत कीमती है, तो इतर भी चीज भी बढ़िया चाहिए उनको घटिया नहीं एक नंबर से नहीं एक नंबर है एक नंबर केसर एक नंबर इतर और इत्र भी लगाते ना सालग्राम जी में तो थोड़ा नहीं लगाते एक तरह से जैसे स्नान करा देते ना ऐसे कराते और जब खत्म हो जाता तो कहते भट्ट माली जी कल के लिए तेसर नहीं है, इतर नहीं लेके आओ अब महाराज कहां से लाओ तो एक भूरामल शर्मा जी थे जयपुर के बहुत अच्छे थे ब्राह्मण देवता बाबा के हिस्से थे तो महाराज वहां जाते तो उनके वो व्यवस्था करते थे सामान की किस के सरचलन वगैरह की सब करते थे। तो महाराज जी ने कहा बाबा से कि एक दो दिन पहले बता देते तो हम वहां चले जाते अब आज ही रात को बता रहे हो कहाँ से लाओ इतने जल्दी आप थोड़ा हिसाब से खर्च किया करो अरे साधु जब कमाते नहीं है तो उनको हिसाब से खर्च करना चाहिए किसी गृहस्थ पे भार बनना अच्छी बात नहीं है महाराज जी ने ऐसा कहा उनको नाराज हो गए महाराज जी को तो। बोले अब हम तुमसे कहेंगे नहीं कि तुम लाओ हैं महाराज जी से बोले कि हमारे ठाकुर जी की सेवा के लिए तो देवता आ जाएंगे सेवा करने अब उनको किसी से नहीं कहना नाराज हो गए और सुबह सेवा पूजा करने बैठे आज इत्र बिल्कुल नहीं था एक व्यक्ति आया सत्य घटना सुना रहे आप एक व्यक्ति आया शाष्टांग प्रणाम किया बाबा अलौकिक पुरुष था रेशमी श्वेत वस्त्र थे बड़े दिव्य आभूषण धारण किए हुए था एक बोतल इत्र बोले बाबा ये देवलोक का इत्र है आप अपने ठाकुर जी को इसको सेवा में लगाइए बाबा ने पूछा तुम कौन हो बोले मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूं यक्ष हूं मैं आज मेरे स्वामी कुबेर जी ने कहा कि भजन करने वाले संत उनके ठाकुर जी की सेवा के लिए इत्र समाप्त हो गया वे बड़े दुखी हैं तो ये इत्र उनको भेंट करके आओ उनकी आज्ञा से मैं इत्र भेंट करने आया हूं अब ये बाबा की इस प्रकार की बातचीत हो जाती थी पर ये दृश्य किसी को नहीं दिखाई दिया, महाराज जी और पुजारी जी को भी नहीं दिखाई पड़ा कि कोई आया गया पर इत्र की बोतल देखी दोनों ने और जब महाराज बाबा ने फिर से इत्र से नहवाना शुरू किया वो पूरा क्षेत्र सुगंध से गंग वो तो यहां का इत्र ही नहीं था महाराज गमगमा उठा तब तो महाराज जी ने पूछा कि बाबा आप तो कहते थे इत्र नहीं इतनी बड़ी बोतल इत्र कहां से आया? बोले महाराज जी से बोले तू मत जाओ वहाँ भूला के पास हमारे तो जजमान दे गया यहाँ कौन जजमान आया कहते कुबेर ने यक्ष भेजा और इत्र लेकर के भेजा ठाकुर सेवा के लिए तो महाराज जी बात कहते थे की बाबा के जैसे निर्मल भाव से निष्काम भाव से कोई साधु भजन करे तो देवता भी उनकी सेवा करके अपने को धन्य मानते पर हो निष्काम निर्लोक भगवत सेवा में अनुराग वाला बोलो भक्तवत्सल भगवान की अब तो देवता भगवान की शरण में गए देवा ऊंचू देव देव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ध्रुवस्त तपसा तपता शरणं शरणंगता हे देवादिदेव हे जगन्नाथ हे जगदीश्वर हे पुरुषोत्तम हम ध्रुव की तपस्या से तप रहे हैं आपकी शरण में आए हैं हे जनार्दन जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है ऐसे ही ध्रुव निरंतर बढ़ता चला जा रहा है हम भयभीत हो रहे हैं कहीं ऐसा न हो हमारे लोक न छिंजाए हम आपकी शरण में हैं हमको भय से बचाइए न विदमहा किम सशक्स्व सूर्यस्व किमी विस्ताम सोमानभिला पद हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इंद्र बनना चाहता है कि सूर्य बनना चाहता है कि कुबेर बनना चाहता है कि वरुण बनना चाहता है कि चंद्रमा बनना चाहता है ये कि किस पद को प्राप्त करना चाहता है इंद्र पद चाहता, पद, चाहता पद, चाहता पद चाहता है कि सूर्य पद चाहता है कि चंद्र पद चाहता की कुबेर पद चाहता है कि यमराज का पद चाहता है कि वरुण का पद चाहता है हम लोग घबड़ा रहे हैं हमारी कुर्सी न छिं जाए इसलिए शल्य मुद्धृदया शल्य मुद्धर हमारे हृदय से ये कांटा निकाल दीजिए भगवान मुस्कुराने लगे ने तो सूर्यत्व नैवाम बुपधने षय काम संकरो किलम सुरा संकरोल सुरा हे देवताओं मेरा भक्त ध्रुव इंद्र नहीं बनना चाहता सूर्य नहीं बनना चाहता वरुण कुबेर का पद भी नहीं चाहता है वो क्या चाहता है मुझे मालूम है इसलिए तुम डरो मत कि तुम्हारा पद छिन जाएगा तुम्हारी कुर्सी छिन जाएगी डरो मत अपने अपने निवास स्थान को विगत ज्वरा स्वस्थानम या विगत विगतज्वर होकर निश्चिंत होकर अपने अपने लोगों को चले जाओ ऐसा कहकर के भगवान गरुड़ पर विराजमान हुए और गरुड़ा गरुड़ूढ़ भगवान मधुबन में पधारे ग्रुव मुदम चतुर्भुज बपुर हरि चतुर्भुज धारण करने वाले भगवान कहा ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं ध्रुव जी का दर्शन करने आए भगवान इतना छोटा बालक भजन में लगा है भगवान ने ध्रुव जी के सामने प्रकट होकर के कहा हे उत्तानपाद कुमार ध्रुव मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूं बरदोह मनुप्राप्त हो बर बर सुब्रत मैं वरदान देने के लिए आया हूँ वरदान मांग लो तुमने अपनी वृत्ति को बाहर से बटोरकर अंतर्मुख कर दिया और अंतर्मुख करके मुझमें अपने चित्त को लगा दिया इससे मैं प्रसन्न हूं बहुत ध्यान से सुने भगवान कह रहे हैं कि तुमने अपनी चित्र चित्त वृत्ति को अंतर्मुख करके मुझमें लगा दिया इससे मैं प्रसन्न हूँ ध्यान में, में आई बात जो अपनी वृत्ति को बाह्य जगत से भोगों से बटोर कर भगवान में लगा देता है अंतर्मुखी वृत्ति वाले से भगवान प्रसन्न होते हैं बहिर्मुखी वृत्ति वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते भगवान कह रहे हैं, ध्रुव तुम्हारी अंतर्मुखी प्रवृत्ति ने मुझे प्रसन्न कर लिया है ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया उन्मी लिताक्षो से ध्यान वृष्टम हरिमपुरा जिस स्वरूप का ध्यान में दर्शन कर रहे थे उसी स्वरूप को जब सामने देखा तो शंख चक्र गदा सार बरासी धर्मच्युतम किरीटिन समालोक्य जगाम शंख चक्र ग धनुषर्ग धारण किए हुए भगवान को देखकर के शास्त्रांग प्रणाम किया ध्रुव जी ने रोमांचित तो हो गए ध्रुव जी और मन में सोचने लगे कि किम बदाम सुतावस्य केनो संस्तुति ही इत्यालम देव तमेव शरण प्रभु कृपा पूर्वक मेरे सामने प्रकट भय हैं मैं प्रभु से क्या कहूँ सुना है अपनी माताजी से कि, कि किसी महात्मा के सामने ऋषि मुनि के सामने किसी भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो वह स्तुति करता है मुझे तो स्तुति का भी ज्ञान नहीं है मैं कैसे स्तुति करूँ भागवत जी में तो ध्रुव जी के मन की बात जानकर भगवान ने ऐसा किया पर यहां ध्रुव जी ने कहा है ध्रुव उवाच भगवन यदि में तोम तपसा परमंगता तो तुम सदाचा गत मेनम प्रयत् मे बर मेनम प्रयक्ष मे हे भगवं यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरी तो एक ही इच्छा स्तो तुम तथ इच्छाम, अहम इच्छामि में अहम तत अहम स्तो तुम इच्छा मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं बस यही कृपा कीजिए कि मैं आपकी स्तुति कर सकू क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मादि देवता भी आपकी स्तुति करते हैं वेद भी आपकी स्तुति करते हैं मैं छोटा सा बालक अपठित बालक मैं आपकी स्तुति करने के योग्य नहीं हूं आप कृपा कीजिए प्रवृत्तम तत्पाद तत्र प्रज्ञा प्रयत् में आप ऐसी प्रज्ञा हमें दीजिए जिससे मैं आपका स्तवन कर सकूं आपकी स्तुति कर सकू भगवान सुनकर मुस्कुराए श्री पराशर उवाच शंख प्राण से न गोविंद तम पस्पर्श कृतांजलि गोविंद प्रभु ने मुस्कुरा करके अपने शंख से ध्रुव जी के कपूल को छुआ दिया थोड़ा सा शंख का जैसे ही स्पर्श कराया महाराज शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे हैं कृतांजलिम ब्रह्म मये न कमुना पस्पर्शाल और योन प्रवेश मम वाच मसुप्ता संजीवय् किल नमो भगवते पुरुषाय प्राण भगवते पुरुषा यहाँ महाराज जी ध्रुव जी की स्तुति बहुत लंबी है विष्णु पुराण में और पूरा वेदांत तो उसमें भरा हुआ है फिर भी दो चार श्लोक हम ध्रुव जी की स्तुति के अवश्य कहेंगे ध्रुव उवाच पो नलो वायु कम मनो बुद्धि भूतादिरादि प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये जो अष्टा प्रकृति है ये प्रकृति जिनका शरीर है ऐसे शरीरी भगवान को हम प्रणाम करते हैं महाराज जी चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों भगवान का शरीर है भगवान शरीरी ही जो भगवान शुद्ध हैं सूक्ष्म हैं सर्वव्यापक हैं परात्पर पर, परम पुरुष हैं जो अंतर्यामी रूप से जीव के भीतर शयन करते हैं ऐसे परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं सम्रह्म भूतमात्मा नशे जगत पति प्रपज्ये शरण शुद्धं तद्रूपम पर हे परम पुरुष परमात्मा पर जीव और प्रकृति दोनों के नियामक हैं अनंत कोच ब्रह्मांड नायक हैं सर्वेश्वर परापर पर ब्रह्म और आप शुद्ध स्वरूप सबके प्राणप्रिय आत्मा हैं। हम आपकी शरण हैं हे भगवान योगियों के लिए ध्येय आप ही हैं, आप व्यापक हैं निरतिशय बृहतम होने के कारण आप ब्रह्म हैं ब्रह्म माने होता जिससे बड़ा और कोई दूसरा न हो जिस जो अपने में सबको समेट ले उसको ब्रह्म कहते हैं आप ब्रह्म हैं हे भगवान आप सर्वथा विकार रहित हैं आप निर्विकार हैं और फिर ध्रुव जी पूरा पुरुष सूप्त बोल रहे हैं ये एक वैदिक पुरुष सूप्त है ये पौराणिक पुरुष सूप्त है बहुत बढ़िया श्लोक है सोलह श्लोकों में पूरा पुरुष सूप्त है सहस्त्र शीर्षा शा पुरुष सहस्राक्ष यदभूतं ुस्पर्श अत्यतिशांगुम यदूत युषोत्तम तवान् विराट स्वराट सम्राट स्वस्थाप्यपूरुष विश्वमिदं जातं विश्विद्जा भूत भविष्यति पूरा क्रम सह एक एक मंत्र का आप ध्यान करते चले जाएं, वो है हैदूप सर्वमिदं जगत सत्तो यज्ञ प्रखदा प्रखदाज्यम पृषदाज्यम पशुर्विधा सत्त सामानी सात छंदासी जगिरे तत् यजूंस जायत तत् स्वास्थ सत्ता जा अवयो मृगा सन्मुखा ब्राह्मणस्त् बाहो क्षत्रमत मुखा मुख्राह्मणों से मुख्स बाहू राजन्य वैश्याव जाता शूद्रास्तव पद्यागता अक्षण सूर्यो निलाह चंद्रमा सूर्योल प्राण्शंद्रमा मनसस्तव प्राणोन सुषिराज्जा मुखाद्नजात नाभ तो गगनम दुस्त शिशस्तमत जिशास्त्रोराक्षिप्याम भूदिद न्य्रोध सुमानल यथीजे व्यवस्थित संयमें दिशुमखिल बीजभूते तथा जैसे एक बट के वृक्ष में एक फल में कितने बीज होते हैं और इस एक फल के एक बीज में कितना बड़ा बट वृक्ष समाया होता है और उस बट वृक्ष में कितने बट वृक्ष समय होते हैं उसमें जितने फल लगने वाले हो उनका एक एक बीज बट वृक्ष है और उनमें कितने बट वृक्ष समाये हैं ऐसे ही आप अति सूक्ष्म हैं फिर भी अनंत अनतान ब्रह्मांड आप में समाहित समित हे भगवन्दनी संधनी शक्ति दोनों आप में विराजमान में पृथकभूत नमूत प्रभूत, प्रभूत भूत भूताय भूतात्मने नमः व्यक्त प्रधान पुरुष विराट सम्राट स्वराज तथा विभा्योनकरणे करने क्षयो भ सर्वस्मिन् सर्वभूतस्व सर्व सर्वं सर्व नमः नम सर्वात्म हे सर्वात्मा प्रभु आपको प्रणाम है अंतकरण में आप ही महत्व प्रधान पुरुष विराट सम्राट स्वराट रूपों से प्रकट हैं हे प्रभु हम आपके चरण कमलों की शरण में हैं हे भगवं आप सर्वात्मक हैं आप सर्वेश्वर हैं सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तो जब आपसे कुछ छिपा हुआ है ही नहीं तो हम आपसे कहेंगे, आपसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है कथयामित कि सर्वम वेद सिद्धितम हमारे हिंद की जो बात है उसको आप सहज ही जानते हैं सब कुछ जानते हैं हे भगवान आपके दर्शन के पहले तो बहुत मनोरथ में चाहता था सबसे ऊंचा पद लेकिन अब उस पद को पाने के अभिलासा नहीं रही है भगवान अब तो दर्शन करके लगता है कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया अब उनको कुछ नहीं चाहिए देखो यही है विशेषता भगवान की उपासना की सकाम भावना भी चित्त में हो तो भी भगवान की ही उपासना करो भगवत साक्षात्कार के क्षण में सकाम भक्त भी निष्काम हो जाता है ये भगवत उपासना की विलक्षणता है विशेषता है भगवान मुस्कुराए बोले मत दर्शनम ही विफलम राजपुत्र न जाए थे मैं जानता हूं तुम निष्काम हो चुके हो लेकिन मेरा दर्शन कभी व्यर्थ जाता नहीं है मुझसे पर वरदान मांगो मेरा दर्शन होने पर फिर कोई बात बाकी नहीं रह जाती है ध्रुव जी ने कहा कि हे भगवान मैं दुर्विनीत हूँ दुष्ट हृदय गए हूं तो आप जैसे करुणा में प्रभु को पाकर भी, और मैं संसार की वस्तु चाहू दुर्गुणीत हूं भगवान सत्प्रसाफलम भूम से त्रैलोक्य भगवान आपकी कृपा से देवराज इंद्र इंद्रपद भोग रहे हैं भगवान मैं आपके चरण कमलों को ही चाहता हूं आधारभूतम जगत सर्वेश उत्तमोत्तम प्रार्थयामी प्रभो स्थान सत्सादाव्ययम अव्यय स्थान आपके चरण जो अव्यय स्थान है मैं उसको चाहता हूं भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा श्री भगवान भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तुम मेरे पूर्व जन्म के बड़े भक्त हो ये बात विष्णु पुराण की विशेष है ध्रुव जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पूर्व जन्म के परम भक्त हो तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे तुम्हारे में बड़ा वैराग्य था घर द्वार त्याग करके एकाग्रमती से माता पित्रोश शुश्रू शुरु निज धर्मानुपालिका तुम अपने माता पिता की भी सेवा करने वाले थे अपने धर्म का आचरण करने वाले थे और तुम सब कुछ त्याग कर जंगल में मेरी उपासना के लिए आए थे सब कुछ विशेषताएं तुम्हारे भीतर थी लेकिन एक चूक हो गई उस जन्म में तेरे द्वारा क्या कालेन गच्छता मित्रम राजपुत्र सवाभगवत जंगल में एक राजकुमार आया करता था उस राजकुमार की तुम्हारे में श्रद्धा हो गई और वो तुम्हारे निकट आने जाने लग गया तुम्हारी राजकुमार से मित्रता हो गई रजोगुणी जीव से संपर्क यही तेरे उस जन्म की बड़ी छूट थी उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पांच छह महीने बाद ही तुझे मेरा साक्षात्कार प्राप्त होने वाला था लेकिन राजकुमार से मित्रता हुई तो उसकी चमक दमक बाट रंग रूप देखकर तेरे मन में भी कभी कभी आ जाता था अरे हमने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया बचपन से घर छोड़ दिया तपस्या ही करते रहे राजा लोग सुख भोगते हैं वो तो हमने भोग देखो ये राजकुमार कितना ठाट बाट में है कितना बढ़िया है तो तेरे मन में राजकुमार के जैसे भोगों को भोगने की इच्छा हो गई और उसी बीच तेरे शरीर की आयु पूर्ण हो गई और इसीलिए तेरा उस जन्म में मोक्ष नहीं हुआ और तुझे ब्राह्मण पुत्र के बाद त्रि क्षत्रिय पुत्र बनना पड़ा किंतु बेटा मैं जिस जीव को एक बार अंगीकार कर लेता हूँ फिर उसको ठुकराता नहीं हूँ मेरी उपासना किसी जन्म में भी नष्ट नहीं होती है तेरी जो पूर्व जन्म की तपस्या उपासना थी उसी के प्रभाव से इस छोटी आयु में तेरे मन में भजन करने का संकल्प हुआ और अब मैंने तुम्हें अपना लिया है भवे यम राजपुत्रो हम इति वांछा त्वयाकृता उसमें तुम्हारे मन में एक बात आ गई थी कि यदि मैं राजकुमार होता तो मैं भी उत्तम भोग भोगता इसी वासना ने तुम्हें राजकुमार बना दिया यद्यप ये तेरी वासना तुझे दुख में संसार के चक्र में धकेलने वाली थी लेकिन मैं जब कृपा करता हूं तो मैंने महान योगी स्वयंभुव मनु के कुल में तुझे जन्म दिया है ना गीता जी में शुचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भी और वहां जो जन्म है वो अत्यंत दुर्लभ जन्म है वहां पूर्व जन्म के अनुसार वो साधन में अपने आप लग जाता है इसलिए इतनी छोटी अवस्था में तेरी भजन में प्रवृत्ति हो गई बेटा मैं प्रसन्न हो जाऊं तो धरती के भोग भोग तो किस गिनती में अरे स्वर्ग का इंद्रपद भी किस गिनती में है मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं बेटा मेरी कृपा से आज मैं तुझे ध्रुवपद प्रदान कर रहा हूं सप्तषीणाम अशेषाणाम ये बईमानिका सुरा सर्वेशाऊपर स्थानम तब दत्तम सबसे ऊपर स्थान आज मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ हे ध्रुव कुछ ऐसे भी पुण्यात्मा होते हैं जो चार युग तक ऊपर के लोकों में रहते हैं सत्युग प्रेता द्वापर कल युग कुछ ऐसे होते हैं जो एक मन्वंतर तक रहते हैं इकात्तर चतुर्वी का एक मन्वंतर होता है इकहत्तर बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इकहत्तर बार बीत जाते हैं उतना तो एक मनवंतर होता है कुछ पुण्यात्मा ऐसे तो एक मनवंतर तक ऊपर के लोकों में रहते हैं अब कुछ पुण्यात्मा ऐसे होते हैं जो एक कल्प तक रहते हैं तो उनमें श्रेणी है सबसे श्रेष्ठ कौन है बोले जो एक कल्प तक रहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है इसलिए तो भगवान जब देते हैं तो चतुर्युग नहीं मन्वर नहीं करु कल्प भरी राजम मुहि सुमरि मन मही पुनिम धाम पैह जहां संत सब जान भगवान कह रहे हैं केचिचतुगं यवन केचि मन्वरम सुरा दत्ता मै वै कल संस्थित एक कल्प तक तुम वहां विराजमान हो गए एक कल्प के बाद फिर क्या होगा बोले इसके बाद फिर हमारे त्रिपाद भी विभूति रमा वैकुंठ से भी ऊपर त्रिपाद विभूति वैकुंठ में तुम्हें आश्रय मिलेगा गिरना तो नीचे है ही नहीं सुनी तिरपिते माता सदा सन्नाति निर्मला विमाने तार को भूतवा तुम्हारी माता सुनीति विमान पर विराजमान होकर उसका लोक अलग होगा सुनीति माता का एक तारे के रूप में वो भी आकाश में एक कल्प तक रहेगी ध्रुव तारे के निकट एक तारा वो माता है सुनीति माता है इसलिए महाराज जी हमारे संतों ने कहा जननी जने तो भक्त जने कैदाता कैसू ना ही तो जननी बांध रहे वृथा गवा वे मलुकदासी कहते मलुक सो माता सुंदरी जहां भक्त अवतार बिना भगत बांझे भई जन्मी खर कतवार यदि भक्त को जन्म नहीं दिया तो गधों को पैदा किया है ऐसा कहते हैं माता की कोख की सफलता मातृत्व की सफलता इसी में है कि उनके गर्भ से किसी भक्त पुत्र का जन्म हो भक्त पुत्री का जन्म हो माताएं कहेंगी हमारे बस में थोड़ी कि भक्त पुत्र हो भक्त पुत्री हो अरे नहीं तुम्हारे बस में ये न होता तो ये बात कही ही क्यों जाती ये केवल और केवल तुम्हारे अधिकार की चीज है तुम्हारे बस की बात है ये आप सुनीति माता बन जाइए तो आपका पुत्र ध्रुव हो जाएगा सुनीति माता ने अपने पुत्र ध्रुव में रागद्वेश के संस्कार नहीं भरे भजन के संस्कार भरे भक्ति के संस्कार भरे पुत्र ध्रुव हो गए जन्म के बाद सावधानी नहीं माता को सावधानी गर्भ से ही रखनी चाहिए जीव गर्भ में आया की माता साधन में लग जाए एक क्षण भी व्यर्थ न गावे सत्य भाषण करे दिन में सोए नहीं कभी झूठ नहीं बोले निरंतर भगवान नाम का जप करे पर्व पर्व पर पवित्र उत्तम पात्र ब्राह्मणों को दान करे गो माता की सेवा करे नित्य भगवत चरणामृत ले पूर्णिमासी को सत्यनारायण व्रत करे और पंचामृत नित्य ले तुलसी की परिक्रमा करे नित्य दीप दान करे रामचरितमानस मानस भगवत गीता विनय पत्रिका भक्तमाल आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ करे कथा कीर्तन सुने पवित्र गव्य पदार्थों का आहार ले निरतर भगवत चिंतन करे फिर देखो गर्भ से जो बालक हो गया बालिका वो जन्म से ही इतनी भक्त होगी कि तुम्हारी कोख धन्य हो जाएगी कोख नहीं तुम्हारा कुल तर जाएगा अब पेट में तो है जीव बालक या बालिका और तो मैया मोबाइल चला रही है सिनेमा देख रही है गीत गजल गाने सुन रही है तो पेट से एक्टर पैदा नहीं होंगे और क्या कोई देवता पैदा होंगे कि कोई भक्त पैदा होंगे छोटे छोटे बच्चे महाराज ऐसे एक्टिंग करते हैं वो जैसे पेट में अफमन्यू ने चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था ना ऐसे ही वो आजकल के बालक बालिकाएं पेट से ही एक्टर बन के पैदा होते हैं इसलिए माताओं से प्रार्थना है भगवान की दया से वे गर्भिणी हो तो बहुत सावधान हो जाएंगे उनको भजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि उनकी संतान भक्त हो गई मीरा करमेती जैसी बेटी हो गई ध्रुप प्रहलाद जैसे बेटे हो गए तो उनके सैकड़ों खुल कर जाएंगे श्रद्धे स्वामी राम जी महाराज भी तो किसी माता के पुत्र होंगे धन्य है उस माता को जिसने ऐसे संत को जन्म दिया ऐसे तमाम महापुरुष तमाम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म देने वाली कबीरदास जी श्री रैदास जी महाराज श्री धनाजी श्री मीराबाई श्री कर्मेती बाई इनको जन्म देने वाली माता ही तो थी धनाजी को जन्म देने वाली माता ही तो थी धन्य बोलो भक्तवत्सल भगवान की गर्भगत जीव पर संस्कारों का बड़ा तेजी से प्रभाव पड़ता है और महाराज जी जन्म के बाद फिर 16 वर्ष की आयु तक बच्चे पर ध्यान देना कितने वर्ष तक बालक या बालिका 16 वर्ष तक लालयत पंचवर्षाणी पांच वर्ष तो बहुत सावधानी की छोटी अवस्था है अभी कल की बात है वो दृश्य आंखों से हटता नहीं है पूज्य पतमेड़ा महाराज जी हम लोग सब गोमाता के साथ मंदिर की परिक्रमा करने गए कल शुक्रवार को गोमाता माता ठाकुर जी की परिक्रमा करती है शाम को तो गोमाता ने मूत्र त्याग किया एक छोटी सी बच्ची मुश्किल से पांच छह साल की बच्ची होगी वो दौड़ के भीड़ में घुस के गई है तुरंत अपनी अंजलि में मूत्र लेकर को अपनी मैया को दिया अपने मुख में डाला ऊपर छिलका तो हमको लगा कि हमको तो लगा कोई देवी तो नहीं आ गई इस बीच में क्या पता मंदिर है पता नहीं कौन आ गया हो लेकिन निश्चित उस बालिका का कितना पवित्र संस्कार होगा इतनी छोटी बच्ची थी और इतने भाव से उसने अंजलि में लिया ऐसे दौड़ी सबसे पहले दौड़ के उसने लिया ड़ में घुस करके इतने छोटे बच्चों को कोई समझा भी नहीं सकता इतनी छोटी बच्ची निश्चित ही ये संस्कार उसकी मां के दिए हुए अब कितने बच्चे होते हैं महात्माओं को देख के उनके प्राण कंठगत हो जाते हैं चिल्लाने लग जाते रोने लग जाते क्यों उनकी मैया समझा देते बेटा रो मत क्यों वो लंबी दाढ़ी वाला बाबा जी आएगा झोली में धर के ले जाएगा अब वो छोटे से बच्चे वो यही समझ लेते हैं कि जितने ये दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, ये सब झोली में बच्चों को रखने का ही काम करते हैं और कोई काम नहीं है इन पर अब वो वही भाव उनके भीतर भर दिया गया है, तो कहे को प्रणाम करेंगे वो देखते ही रोनी चिल्लाने लग जाते ये भाव नहीं हमारे ब्रज में ब्रजवासी बालक संतों से बहुत प्रेम करते हैं कभी नहीं डरते क्यों वो तो जन्म से ही उन्होंने संतों को ही देखा है। ब्रिज के छोटे से छोटे गांव में भी चले जाओ तो संतों को देख के बालक चुप रोते हुए बालक चुप हो जाते हैं हमारे मोहल्ला में किसी ब्रिजवासिन का बच्चा रोता और चुप नहीं होता तो हमारे मनसुख जी महाराज पहुंच जाते तो चुप हो जाते इनको कलयुग बा मनसुखलाल जी पहुंच जाते अपनी जेब में प्रसाद रखते प्रसाद दे देते बच्चे चुप हो जाते ए ब, ब, लाला चुप है जा बाबा आवे वो प्रसाद लेके आवे गो प्रसाद देखती बालक चुप हो जाते बच्चों को अच्छे संस्कार दो कई बच्चों में बड़े क्रूरता के संस्कार होते हैं उन संस्कारों को प्रक्षालित करना चाहिए हिंसा के दृश्य तो कभी गर्भिणी माता को नहीं देखने चाहिए ऐसे नाटक सिनेमा जिनमें लड़ाई झगड़ा मार धाड़ ये सब नहीं देखना उसका पूरा प्रभाव गर्भगत बालक के ऊपर होता है अश्लील साहित्य कभी नहीं पढ़ना चाहिए अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए अच्छे दृश्यों को देखना चाहिए हमने देखा है महापुरुषों के जीवन में जितनी महा, जितने महापुरुषों दिव्य लोकोत्तर महापुरुषों के चरित्र हैं उनके उनके जीवन चरित्र का आप शोध करो तो उनको जन्म देने वाली माता बहुत भजन करने वाली माता है हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराजी वाले बाबा सरकार सती अनुसुईया में एक महापुरुष रहते थे उन्होंने उनकी मां को कहा था कि रुम राम राम करो और भक्त पुत्र का जन्म होगा माता जी पारायण करती थी मानस का राम नाम का जप करती थी जब गर्भ में थे पंडित जी महाराज तो कैसा लोकोत्तर महापुरुष उनके गर्भ से पैदा हुआ ये सब शिक्षा है और ये शिक्षा अपनी बहुओं को बेटियों को देना चाहिए अब बेटियों को शिक्षा ही नहीं यह फैशन बन गया कि हमारी बेटी को कुछ करना नहीं आता कुछ करना नहीं आता तो वो बड़े घर की बेटी बड़े बाप की बेटी है बताओ माता को भोजन कराना ना आवे तो उसके लिए कितनी लज्जा की बात है आज की बालिकाओं को रसोई बनाना नहीं आता माताएं अपने हाथ से परोस के जो जिमाती हैं या अपने हाथ से रसोई बनाती हैं उनके बनाते समय जो वात्सल्य होता है जो उनका पवित्र भाव होता है वो भाव उस अन्य के साथ हमारे विचारों में सात्विकता देता है अब सब नौकर के हाथ का खा रहे हैं नौकर के हाथ का खाने से नौकर जैसा दिमाग हो रहा है सात्विकता जीवन में नहीं है द्यपि ग्रह सेवक सेवकनी हा हा अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परापर पर ब्रह्म भगवान श्री राम हजारों सेवक सेविकाएं महल में हैं लेकिन श्री किशोरी जी अपने हाथ से रसोई बनाकर पवाती कौशल्या जी अपने हाथ से बनाकर पवाती ये शिक्षा है यहां श्री बकुला माता भगवान के रसोई घर के बिल्कुल सामने बैठी है एक आल एक गवाक्ष खुला हुआ है उससे वो पूरी रसोई पर नजर रखती है क्यों ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया जिमाना ये उन्हीं का काम है श्री नंदगांव में आज भी एक पाटा है नंद महल में एक लकड़ी का पट्टा है उसको जसोदा जी का आसन कहा जाता है तो गुस्साई जब बनाते हैं तो स्पाटा पर बैठकर बनाते जशोदा बनकर लाल जी के लिए भोग बनाते हैं ये भाव की तो बात होगी यशोदा भाव से ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं इसलिए हमारी प्रार्थना है भगवान ने चाहे जितनी संपन्नता दी हो बहुत उत्तम पक्ष है ये जॉब जॉब का भूत मत चढ़ाओ उनकी खोपड़ी पर अपने घर में ठाकुर सेवा पधराओ उनको ठाकुर जी की पूरी रसोई बनाना सिखाओ माताओं की सबसे बड़ी सेवा है अपनी संतान में उत्तम संस्कारों को सृजित करना स्थापित करना उनका संवर्धन करना ये माताओं का सबसे बड़ा कार्य है और इस कार्य के लिए उन्हें उनकी ड्यूटी तो आदमी की ड्यूटी तो पांच सात घंटे में पूरी उनकी तो चौबीसों घंटे की ड्यूटी है इसलिए उनके घर ही बिगड़ते हैं जिनके घर में उत्तम गृहिणी का अभाव होता है अब हम ये भी नहीं कहते किसी की ऐसी विपत्ति हो आवश्यकता हो कि भाई घर में बिना महिलाओं के कमाए नौकरी किए बिना काम ही न चल रहा हो तो एक आपद धर्म मानेंगे वस्तुतः शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों की कमाई खाकर अपना निर्वाह करने वाला पुरुष उसको देवता जीवित नहीं मानते उसको मरा हुआ मानते हैं उसको मृत मानते हैं वो मृतक के समान है स्त्री के उपार्जन से अपना पेट भरने वाला व्यक्ति को तो देवताओं की सभा में निंदित होता है पुरुष इतना निकम्मा हो गया कि गृह को कमाई करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा इसलिए भगवान की सेवा खुद करो भले पर्व पर आकर पुजारी ब्राह्मण वैदिक पद्धति से पूजन कराएं पर ठाकुर सेवा अपने हाथ से नित्य करो ठाकुर जी की रसोई खुद बनाओ बड़े बूढ़ों की सेवा स्वयं करो उनसे जो उनको प्रसन्नता होगी और उस प्रसन्नता में वे जो आशीर्वाद देंगे उससे जो मिलेगा वो तुम्हारे लाख प्रयत्न करने पर भी दूसरे किसी साधन से नहीं मिलेगा जो बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से मिलेगा एक महानगर में नाम तो बिल्कुल वाणी पर आई गया था लेकिन हमने रोक लिया एक महानगर में एक मारवाड़ी वैश्य के घर में गए रविवार था तमाम लोगों को बुला रखा था सत्संग था थोड़ी देर सत्संग हुआ फिर हम जाने लगे तो हमने देखा कि एक डॉक्टर आए हैं। तो हमने पूछा उनसे कि कोई घर में बीमार है क्या तो उन्होंने बड़े निराश और उपेक्षा के भाव से उन, उन महान भाव ने कहा क्या करें महाराज बहुत दिन हो गए पिताजी को पड़े पड़े। राम जी भी लगता भूल गए बहुत दिन से पड़े हैं बिस्तर पर पड़े हैं हमने कहा आप बैठते नहीं उनके पास कहते हमको फुर्सत नहीं सवेरे चले जाते रात को आते आज रविवार है इसलिए थोड़ी छुट्टी मिल गई वैसे महाराज जी कोई सेवा में कमी नहीं है डॉक्टर लगा रखा है नर्स लगा रखी है एक कंपाउंडर हमेशा पास में रहता है हम आपको सत्य कहते हैं हमारे मन में बड़ी पीड़ा हुई कहने का ढंग इस प्रकार का था उसने एक बार भी हमसे नहीं कहा कि चलो पिताजी को हमारे दर्शन दे दीजिए पिताजी से मिल लीजिए तो मैंने कहा कि चलें पिताजी के पास बोले महाराज थोड़ी वो थोड़ा वो साफ सुथरा कम रहता है लेकिन चलो गए तो मैंने देखा वो वृद्ध इतने प्रसन्न हो गए इतने प्रसन्न हो गए उनकी आंख भर आई राम राम किया कहा सिर पे हाथ रख दो भाई इन बड़े बूढ़ों को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है अच्छा है डॉक्टर लगा रखा है नर्स लगा रखी है पर घर के बच्चे बड़े बूढ़े खुद सेवा करें उनके चरणों को सहलावे उनको भगवान की चर्चा सुनावे वो प्रसन्न होंगे पर ये धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है और समझ लो जैसा तुम अपने बड़े बूढ़ों के लिए कर रहे हो वही तुम्हारे लिए तुम्हारी, तुम्हारी नाती पोते करने वाले हैं इसलिए अपने लिए ठीक रखना चाहते हो तो अपने से बड़े बूढ़ों का आदर करना आरंभ कर दो तो तुम्हारे क्योंकि वो बच्चे किस प्रेरणा लेंगे तुमसे ही तो प्रेरणा लेंगे तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो वे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा भला क्यों करने लगे नहीं कर सकते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की तो मातृत्व सफल हो जाता है श्री भगवान ने ध्रुव जी को एक वरदान अपनी ओर से दिया विचित्र बात लिखिए महाराज ये भागवत जी में नहीं है ये यहाँ है भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल सायंकाल हे ध्रुव जी तुम्हारे चरित्र का स्मरण करेंगे तुम्हारे नाम का कीर्तन करेंगे प्रातः सायं च सुसमिता कीत्यंच महत्पुण्य भविष्यति जो मनुष्य सायंकाल प्रातः काल हे ध्रुव तुम्हारे मंगलमे चरित्र का स्मरण करेंगे उन्हें अक्षय पूर्णि प्राप्ति होगी इसलिए यज्ञ हो तो ध्रुव चरित्र का स्मरण करो पितरों का श्राद्ध हो तो श्राद्ध अक्षय हो जाता है इतनी महिमा है ध्रुव जी के चरित्र की श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि ध्रुव जी भगवान श्री हरि की कृपा से ध्रुव पद पर स्थित हुए अपने माता पिता की धर्मपूर्वक उन्होंने सेवा की द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया और सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया उनका लोक भी बन गया और उनका परलोक भी बन गया श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने जो दैत्यों के गुरु हैं उन्होंने ध्रुव जी के विमान में जाते हुए ध्रुव जी को देख करके काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी को विमान में जाते हुए देख करके श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा बड़े प्यारे श्लोक हैं भागवत जी में तो नारद जी ने गाए हैं यहाँ शुक्राचार्य जी गा रहे हैं अहो्य तपसो वीर्यम अहो्य तपस फलम यदेनम पुता कृप्वा ध्रुव सत्सर्शयता ध्रुवस्थ जननी चेयम सुनुतिर्नाम सुंदृता अस्यास् महिमान शक्तो वर्णय तुम भुवे शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ध्रुव जी की तपस्या का कैसा प्रभाव ध्रुव जी के भजन का कैसा भूतफल है जो आज सप्तर्षि जिनकी सब पूजा करते हैं सप्तर्षी हाथ जोड़कर ध्रुवजी की परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुवजी को आगे खड़े करके सप्तर्शी स्थित हैं धन्य है सुनीति का सत्य सुनीति का सदाचार सुनीति का पातिवृत धर्म धन्य है जिसने ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दिया संसार में सुनीति के जैसी माता कौन हो सकती है शुक्राचार्य कहते कौन ऐसा विद्वान है जो सुनीति माता की महिमा का वर्णन कर सके बोलो सुनीति माता की जो इस ध्रुव के ध्रुव लोकारोहण वैकुंठारोहण चरित्र का श्रवण करता है सर्व पाप विष्णु लोके महीयते संपूर्ण पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक विष्णुलोक को प्राप्त करता है स्थान भ्रंशन चाप दिवा वा यदि वा भूवी सर्व कल्याण संयुक्तो दीर्घ से जीवति। कोई अपनी नौकरी से अपने पद से नीचे निकल गया हो तो ध्रुवी के चरित्र का पढ़े तो पुनः उसको अपना पद मिल जाएगा वो पदच्युत नहीं होगा सस्पेंड नहीं होगा ये भी लिखा है ध्रुव जी का पद अटल है अपने पितरों के निमित्त तो कोई ध्रुव चरित्र का पाठ करें तो उनके पितरों का स्वर्गलोक से पतन नहीं होगा उनके पुण्य बढ़ जाएंगे ऐसी ध्रुव चरित्र की महिमा। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की श्रीमन नारायण नारायण हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी श्रीमन नारायण नारायण नारायण है हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी श्रीमन नारायण हरि हमारे लिए देव प्रभु काहे को करी श्रीमन नारायण नारायण नारायण हरि हमारे लिए देव प्रभु काहे को करी हमारे को करी हमारे लिए देव प्रभु आए गई बड़ी है लाल सा मन में बड़ी है लाल सा मन में तुम्हें घनश्याम पा जाओ बड़ी है लाल सावन में तुम्हें घनश्याम पा जाओ कहानी अपने दुखों की तुम्हें सारी सुना जाओ कहानी दुखों की तुमने तारी सुना अनेकों जन विषयों के लिए मैंने हैं अनेकों जनन कीमती जीवन सफल इसको बना जाओ कीमती जीवन सफल सफल इसको बना जाओ बड़ी है लाल का मन में तुम्हें धन श्याम जा है दाल मन में तुम्हें भन क्या के ये में गवा अरे को जन जन्म विषयों के लिए गवाए हैं बड़ा कीमती जीवन सफल इसको बना जा बन सब, सब इसको बना बड़ी है लाल सामन में तुम्हें धनिषा बड़ी है लाल सामन न धन सब तुम्हारा है तुम्हारे हित लगा जाऊं। ये तन मन सब तुम्हारा है तुम्हारे हित लगा जाऊं। ये तन धन सब तुम्हारा है तुम्हारे लगा जाओ सब तुम्हारा है तुम्हारे हित लगा जाओ कौन सा काम ऐसा है कृपा से हो नहीं सकता कौन सा है देव गलत समझे थे हम अपना नहीं कुछ भी हमारा है गलत समझे थे हम हम अपना नहीं नहीं कुछ भी हमारा है एक रोया भी हमारा अपना नहीं है एक बाल एक बाल हमारा अपना होता तो हम कह देते खबरदार पकना मत झड़ना मत एक बाल के मालिक हम नहीं है गलत समझे थे हम अपना नहीं कुछ भी हमारा है गलत समझे थे हम अपना नहीं कुछ भी है ये तन धन सब तुम्हारा है तुम्हारे हित लगा जाओ ये तन धन सब तुम्हारा है तुम्हारे हित लगा बड़ी है लाल का है लाल का मन में तुम्हें कौन सा काम ऐसा है कृपा से हो नहीं सकता कौन सा काम ऐसा है बना दो इस तरह बानक तुम्हारे पास आ जाओ बना दो इस तरह बानक तुम्हारे पास आ जाओ बना दो इस तरह बानक तुम्हारे आ जा बना लो कि मनोरथ राम का पूरा करो मोहन दया का मनोरथ राम का पूरा करो मो हंदया काल मनोरथ राम का धन में, में समाज है। बड़ी है लाल सा मन में तुम्हें धन श्या साजा बड़ी है लाल सा ध्रुव जी महाराज महर्षि पराशर वर्णन कर रहे हैं ध्रुव जी से उनकी पत्नी से शिष्य और भव्य को दो संतान उत्पन्न हुई सिष्टि और भव्य भव्य से शम्भ का जन्म हुआ और शिष्य की पत्नी सुच्छाया ने रिपू रिपू से रिपुंजय और इस प्रकार से बड़े पवित्र वंश का विस्तार हुआ इन्हीं ध्रुज जी के वंश में महान धर्मनिष्ठ महाराज अंग हुए अंग का विवाह मृत्यु की कन्या यम की कन्या मृत्यु की कन्या सुनी से अंग का विवाह हुआ यद्यपि पद्म पुराण के अनुसार अंग ने बड़ी कठोर तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था मुझे भक्त पुत्र प्राप्त हो पर पुत्र पहले तो भक्त था बाद में दुष्ट हो गया ऐसा पद्म पुराण में लिखा है एक पाखंडी का संपर्क प्राप्त करके वो दुष्ट हो गया पहले बड़ा धर्मात्मा था वर्णाश्रम धर्म का पालन करता था गौ ब्राह्मण सबकी पूजा करता था यज्ञ श्राद्ध तर्पण सब करता था पहले बेन पद्म पुराण में लिखा है और एक पाखंडी आ गया नंगा धड़ंगा एक विशेष वेश ऊषा को धारण किए हुए आ गया एक झाड़ू जैसी लिए था और उसने कहा कि अरे क्या ये यज्ञ से क्या होता है तर्पण क्या है श्राद्ध क्या है देवी क्या है देवता क्या है सबकी निंदा की और उसने एक विशेष धर्म में उसको दीक्षित कर दिया अधर्म रूपधारी धर्म में उसे दीक्षित किया और उसने घोषणा कर दी न यव्यम न हो तव्यम कथन च न भोक्ता यज्ञ से कस्व्यो यम प्रभु आज के बाद को यज्ञ नहीं करेगा दान नहीं करेगा हवन नहीं करेगा वेद का पाठ नहीं करेगा जिसको करना मेरा भजन करो मेरी उपासना करो ऋषियों ने जाकर इसको समझाया तुम राजा हो राजा भगवान का अंश होता है ऐसा मत करो लेकिन इसकी समझ में नहीं आया बेन ने कहा रे, मेरे अतिरिक्त ईश्वर कौन हो सकता है यज्ञेश्वर मैं ही हूं तुम्हें तो पता नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर वायु यम वरुण कुबेर सब तो राजा के शरीर में रहते हैं नृपस् से शरीरस्था थे सर्वदेव मयो नृपा इसलिए मैं जो कहूं वही धर्म है मेरी आज्ञा है आज से कोई दान नहीं करेगा यज्ञ नहीं करेगा हवन नहीं करेगा जैसे स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा ऐसे तुम सबका धर्म है मेरी पूजा ऋषियों ने देखा कि अरे ये तो भगवान की निंदा कर रहा है ऋषियों ने उसको फटकार लगाई हन्यताम हन्यताम हन्यताम हन्यताम पापो इच्छुच परस्परम ऋषियों ने कहा कि जीवित रहने योग्य नहीं है मारो इसको अभी आपको पता नहीं है साधुओं की जमात में ज्यादा ज्यादा साधुओं का समूह हो और कोई ऐसी घटना घट गट जाए और कोई कह मारो मारो मारो तो फिर ये कोई नहीं समझता कि घटना क्या घटी हमारे यहां साधु उसको कहते पंचायती मार और बहुत से लोग और सभ्य भाषा का प्रयोग करते पंचायती पूजा क्या पंचायती सेवा पूजा और पंचायती सेवा पूजा ऐसी होती है महाराज पुलिस वाले तो बहुत पीछे हैं पुलिस बिचारी क्या करेगी एक घटना आपको सुना जिन हरे बाबा के पद सुना रहे ना उन्हीं की विचित्र विचित्र घटनाएं प्रयाग कुंभ में थे डाकौर खालसे में उस समय डाकौर के आचार्य पद पर परम पूज्य प्रात स्मरणी अनंत स्त्री संपन्न श्री स्वामी राम आचार्य जी महाराज विराजमान थे बड़े अच्छे महापुरुष थे से। साधु सेवा में बड़ी निष्ठा थी उनकी वो बड़े दुखी थे तो बाबा ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? अरे बोले महाराज खालसे में चोरी बहुत हो रही है और पूरे कुंभ में ही चोरी हो रही है बाबा बोले ठीक है अब हम चोर पकड़ के दिखाएंगे आपको पर एक शर्त है जब हम कहें तब पुलिस में दिया जाएगा तब तो उसके पहले पुलिस में नहीं दोगे बोले ठीक तो बाबा सोते बहुत कम थे तो जगते तो वैसे ही थे माला फेरते रहते थे उन्होंने अब थोड़ा पहरा लगाना शुरू कर दिया वो तो ठाकुर जी की लीला बाबा रात को ही चोर पकड़े गए दो दो थे वही सब जगह आसपास चोरी करते महाराज उन्होंने भी भेष महात्माओं को ही बना रखा था दाढ़ी वाड़ी लंबे के लम्बे चौड़े चर लगा के वो महात्माओं का भेष बना रखा था उन्होंने तो बाबा तो बाबा थे बड़े बड़ा, बड़ा मजबूत शरीर था बाबा तो बाबा ने देख लिया उनको देख के दोनों हाथ से एक एक हाथ से उनका एक एक हाथ पकड़ लिया इतनी जोर से पकड़ा कि वो खूब मजबूत थे और उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो छुटा नहीं पाए बाबा से हाथ और बाबा ने हल्ला मचाया अब महाराज जी जग गए सब जग गए राधी रात का समय था डेढ़ दो बजे का पकड़ लिया पकड़ लिया मारो मारो मारो मारो अब सब त्यागी तपस्वी जगे और कोई चिपिया लेके कोई लक्कड़ लेके कोई कंडा लेके जिसके हाथ में जो पड़ा महाराज जी पुलिस नहीं बुलानी पड़ी पुलिस बिना बुलाए दौड़ेगी मार डालते उनको पुलिस आ गई पंचायती मार ऐसी होती है और फिर इसके बाद बाबा बोले को तुमने पुलिस बुला बोले पुलिस बुलाई नहीं अपने आप आ गई तो बाबा बोले पुलिस से कि देखो तुम लोग छूना नहीं तुम रहो खाली साथ में पूरे मेला के चोर बिना पकड़े भाग जाएंगे तो क्या किया रात में तो पिटाई की बांध लिया उनको और सवेरे उन दोनों चोरों को उनका भेष बदल दिया क्योंकि भेस थोड़ा गलत भेस पहने थे ना भेष के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे तो भेस उनका बदल दिया पजम्मा तो जम्मा पहना दिया उनको और भेष बदल के रस्सी में दोनों का हाथ बांध के और सब महात्मा कीर्तन करते हुए पूरे कुंभ में शोभा यात्रा निकाली महात्मा हाँ कि श्री महंतों की पेशवाई और ये तो सब निकलती ही है ये क्या हो रहा है भाई कुंभ में तो सब लोग पूछें बोले वो चोर पकड़ेगा उनकी पिटाई होगी उनकी शोभा यात्रा निकल रही महाराज वो शोभा यात्रा क्या निकली सारे कुंभ मेला के जितने चोर सब ठेका पर आए थे सब भाग गए महिला छोड़ के भाग गए थे एक चोर वहां नहीं रहा तो पंचायती मार बड़ी विचित्र होती महात्मा न मारो मारो मारो मारो मारो इसको बड़ा दुष्ट है भगवान की निंदा करता तो कुछ नहीं था उनके पास कुशा थे कुशा कुशों का ही प्रहार जल का प्रहार कुश का प्रहार करने लगे महान बलिष्ठ बलवान बेन गिर गया बलपूर्वक उसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया इसके शरीर से एक पाप निकला इसके शरीर का पाप पाप पुरुष निकला बेन के शरीर से काला काला छिनगा पीली पीली आंखों का चिप्टी नाक का उसने ऋषियों को प्रणाम किया ऋषियों ने कहा निशिद बैठ जा प्रणाम करके वह बैठ गया बोले तुमने आज्ञा का पालन किया इसलिए तुम निषाद हो गए राजा के शरीर से तुम्हारा जन्म है जंगल का राज्य तुम्हारा जाओ ऐसा भी वर्णन जीता है उस प्रथम निषाद पुरुष के विनम्र व्यवहार को देखकर महात्माओं को करुणा जगी बोले तुम चिंता मत करो भले ही बेन के शरीर के पाप के अंश से पैदा हुए हो तो पर तुम्हारे कुल खानदान में गुहनिषाद महान भक्त होंगे जिससे तुम्हारा कुल पवित्र हो जाए ऐसा भी वर्णन होता है फिर पुनः मंथन किया दाहिने भाग से भगवान प्रसु प्रकट हुए बाम भाग से अर्ची महारानी प्रकट हुई ब्रह्मा जी ने आकर के यह बताया कि यह साक्षात भगवान हैं और महाराज जी श्री ब्रह्मा जी ने राजषेकिया पिताम्च भगवा दे आि स्थावरा चूता संगम्य सगम्य सदा वैण्यम अभ्यकन्ध चक्रवर्तीसम्राट्यूपाविया हस्ते दक्षिण दक्षिणे चक्र दृष्ट्वा तस्य पिताम विष्णो अंतम प्रथुम मा परोषम परम याथ में बिना किसी रेखा के कि कटे हुए चक्र को देखकर के बड़े संतुष्ट हुए और कहा विष्णु चक्रम करे ये चिन्ह सर्वेश चक्रवर्ती भविष्यव्याह तो ये आज कोई चक्रवर्ती राजा नहीं है लिखाए महाराज जी चक्रवर्ती राजा के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसकी हथेली के मध्य भाग में किसी रेखा से कटे हुए बिना पूर्ण चक्र का चिन्ह हो वही चक्रवर्ती सम्राट हो सकते यह बात ब्रह्मा जी विष्णु पुराण में कह रहे हैं और प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राटों के हाथ में वो भगवान का चक्र हुआ करता था जिससे सिद्ध होता था कि यह राजा भगवान का अंश है बोलो भक्तवत्सल भगवान की अब तो प्रसन्न होकर के उन्होंने शासन आरंभ किया श्री बरासर महर्षि कह रहे हैं अनुरागात सतत तस् नाम राजे त्यजा यजा के प्रति अनुराग से प्रजा के रंजन से उनका नाम राजा हुआ श्री प्रथु जी महाराज को समुद्र भी मार्ग दे देता था उनका रथ समुद्र में भी चलता था थल के समान पर्वत भी उनको मार्ग दे देते थे उनकी ध्वजा कहीं झुकती नहीं थी ध्वजभंग नहीं होता था प्रकृति हट जाती थी उनके ध्वजा में कोई अवरोध उपस्थित न हो एक समय की बात है श्री पृथुजी महाराज यज्ञ कर रहे थे तस्य तस्वई जातमात्रस्य यज्ञे पैतामहे सुभे ब्रह्मा जी महाराज उस यज्ञ में उपस्थित थे वो पैतामह यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ था ब्रह्मा जी का ब्रह्मा संबंधी यज्ञ था जैसे विष्णु यज्ञ रुद्र यज्ञ होते हैं ऐसे वो ब्रह्म यज्ञ था ब्रह्मा जी का यज्ञ था वो यज्ञ से पृथ्वी जी महाराज कर रहे थे और उस श्रौत यज्ञ में समुत्पन्ना सौत्य हनी महामती कहते उसमें सोमा विषव भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई अग्नि कुंड के भाग का नाम है सूती और उस सूती से सूत जी की उत्पत्ति हुई अग्नि से प्रकट है सूत जी जैसे यज्ञ होते हैं स्मार्त यज्ञ होते हैं यज्ञकार कुंड होता है स्वाहा कार बोलकर आहुति दी जाती है ऐसे ही स्रोत यज्ञों में स्वाहा कार के स्थान पर वसत कार का प्रयोग किया जाता है और पुरोड़ास बनाया जाता है जो का कूट करके उसके आटे से बाटी जैसी बनाई जाती है और मिट्टी के तिकोने ऐसे टुकड़े होते हैं उनको वैदिकों की भाषा में कपाल कहा जाता है उनको रखा जाता है कुंड के भाग में, जैसे सर्वतोभद्र में अलग अलग भाग होते हैं ना ऐसे उसमें भाग होते हैं ये इंद्र का भाग है ये बृहस्पति का भाग है ये वरुण का भाग है ये कुबेर का भाग है तो जिसका जो भाग होता है उसी पर वो कपाल मिट्टी के रख करके और उस पर बषटकार का प्रयोग करके वो बाटी जैसी रखी जाती है उसी पुरोडास को प्रसाद के रूप में लिया जाता है जिसको कहते पुरोडास चहरास कह खावा तो इंद्र संबंधी हवी को पुरोडास को बृहस्पति संबंधी क्षेत्र में जैसे ही छोड़ा गया तो उस सोमाभिषव नामक स्थान से सूती के भाग से प्रज्वलित अग्नि से एक तपे हुए स्वर्ण के समान कांति वाला बालक प्रकट हुआ उसका नाम सूत रखा गया व्यासि ने उसे शिष्य बनाया उसे पुराण विद्या का आचार्य बनाया ये बात इसलिए विष्णु पुराण की बात है हम अपने मन से नहीं बोले श्लोक है इसलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं कि वर्तमान समय में पीठ की मर्यादा भी बहुत अधिक अतिक्रमित होती चली जा रही है किसे बैठना चाहिए किसे नहीं बैठना चाहिए ये मर्यादा विलुप्त लोग सीधे सूत जी का नाम लेते हैं सूत जी कहां ब्राह्मण थे वो बैठे व्याजी पर कोई भी बैठ सकता है पर पुराणों को उठा कर देख स्क पुराण में भी हमने लिखाया था पद्म पुराण में भी लिखाया अग्निर्वय ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण है पर उनका जो बिलोमत्व है वो मंत्रकृत बिलोमत्व है पर वे ब्राह्मण है यदि ब्राह्मण न होते तो उनके बध के बाद नैविशारणी के ऋषि यह क्यों कहते कि बलदेवी जी आपको ब्रह्महत्या लगी आप ब्रह्महत्या हत्या का प्रायश्चित कीजिए उन्हें ब्रह्महत्या हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा महामति सूत का जन्म पृथ्वी जी के यज्ञ में हुआ तस्मिव महायज्ञे सी जात मात्र यज्ञ पितामहेशता सुत्याम समुत्पन्ना सौते हनी महामति सूत मागत बंदी जनों ने भगवान की स्तुति की है और महाराज जी एक दिन की बात है प्रजा अत्यंत व्याकुल होकर के के निक, निकट आई बोले महाराज हम आपकी शरण में हम भूख के मारे हमारी मृत्यु हो रही है पृथु जी ने कहा कि आप लोग खेती नहीं करते क्या बोले महाराज खेती करें क्या धरती ही अन्न को खा जाती है यह सुनकर आपको क्रोध हुआ और आपने आजगम आजगव नाम के धनुष पर पृथ्वी का चढ़ाकर कंकार किया पृथ्वी का दैविक स्वरूप गाय है गाय का रूप धारण करके पृथ्वी भागने लगी पृथ्वी जी ने पीछा किया तो पृथ्वी ने कहा पृथ्वुआ पृथ्वी प्रथ्यु, पृथ्वी युवा च्री बधे महा पापम कि नरेन्द्र न पश्यसी ये नाम हन कुम्यर्थम प्रकर इंद्रपोद्यम हे महान धर्मात्मन प्रतु क्या स्त्री बध का महापाप आपको दिखाई नहीं पड़ता आप मुझे मारना चाहते मैंने गाय का रूप धारण किया फिर भी प्रथ बोले एकस्मिन यत्र निधनम प्रापिते दुष्ट दुष्टकारिणी बहुनाम भवतिक क्षेम तत्व पुण्य प्रदोबधा किसी के बध में भी बड़ा पुण्य मिलता है एक व्यक्ति ऐसा है जो अनेकों लोगों को दुखी कर रहा है सब अशांत हो रहे हैं सब दुखी हो रहे हैं उस एक को राजा का कर्तव्य उस एक को फांसी दे दे खत्म कर दे जिससे तमाम लोग दुखी हो जाए उसको पाप नहीं लगेगा उसको पुण्य होगा और उस आतकाई को राजा जीवित छोड़ता है अब वो लगातार पाप कर रहा है लोगों को सता रहा है वो पाप राजा को भोगना पड़ेगा पृथ्वी ने कहा चलो ठीक है हमारा दोस्त आप मान रहे हैं हमको समाप्त करना चाहते हैं तो ये तुम्हारी प्रजा कहां टिकेगी फिर बोले आत्मा आत्मयोग बले बी श्याम हम प्रजा मैं अपने आत्मयोग से आत्मबल के योग से अपनी प्रजा को धारण करूंगा माने भगवान ने कहा कि पृथ्वी पहले तू यह विचार तो करके तुझे बनाया किसने मैंने बनाया तो मैं दूसरी पृथ्वी भी बना सकता हूँ अपने योग बल से अब तो पृथ्वी पृथ्वी को समझ में आ गया पृथ्वी ने कहा भगवान मैं आपके स्वरूप को भूल गई थी आप साक्षात परम पुरुष परमात्मा हैं। मेरा दोस्त नहीं है जो मेरी उर्वरा शक्ति नष्ट हुई है अधर्मी पापी राजाओं के राज्य में धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है मैंने गाय का रूप धारण किया है यही मेरा आधी दैविक स्वरूप है और मैं साक्षात गो स्वरूपा प्रथी हूँ जो चाहो भुत प्राप्त कर लो अब तो मनु जी को बछड़ा बना करके प्रसुजी ने सारे अन्नादी पदार्थों का दोहन कर दिया और इंद्र को बछड़ा बना करके देवराज इंद्र इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने अमृत का स्वर्ण पात्र में दोहन किया बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके ऋषियों ने वेद की ऋषाओ का दोहन किया और महाराज जी प्रहलाद जी को बछड़ा बना कर के ने आसव का दोहन किया और विश्वावसु को बछड़ा बना कर के गंधर्वों ने संगीत विद्या का दोहन किया कपिल जी को बछड़ा बना करके सिद्धों ने योग सिद्धियों का दोहन किया इसका मतलब वासुकी नाग को बछड़ा बना करके और सर्पो ने विश्व का दोहन किया इसका मतलब है इस विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं चाहे कला हो विद्या हो ज्ञान हो संगीत हो नृत्य हो अन्न हो धन हो वनस्पति हो सब कुछ गाय से ही प्रकट है सब कुछ गाय के दोहन से प्रकट हुआ है इसलिए सर्व काम दुघा भेनु और सर्व काम दुघा मही ये पृथ्वी सर्व काम दुघा है गाय में एक विशेषता होती है गाय अपने शरीर के जितने अंश को कपाना चाहे उतने अंश को कपा देती बाकी शरीर ठीक रहता है देखा आपने कभी तो गैया गई, पालते उनको पता है वो तो कंधे को हिलाना चाहे तो खाली कंधा ऐसे से हिल जाए बाकी शरीर ठीक रहेगा तो पृथ्वी में भी भूकंप जितने अंश में भूमि में कम्प आना चाहता उतने अंश में भूमि में कंप हो जाता है सारी धरती नहीं कांपती क्यों गाय है ना वो तो जितना अंश हिलाना चाहती उतने अंश में कंपन हो जाता भूमि कंप जाता है श्री प्रभु जी महाराज ने गौ माता की जय गो माता जय गोपाल भक्त प्रभु जी जी महाराज ने धरती को समतल कर दिया सस्यानि न सस्यान न गोरक्षम न कृर न बणिक पथ बैत प्रभति मई श्रेय सर्वस्त संभवा पृथ्जी महाराज के प्रकट होने के पहले लोग खेती नहीं करते थे ऐसे ही अपने आप जो अन्न पैदा हो जाता था उससे निर्वाह हो जाता था कृषि किस ऋतु में कौन सा बीज बोना चाहिए खेती कैसे करना चाहिए ये पृथ्वी जी ने सिखाया पहले गायें ऐसे ही जंगल में स्वच्छंद रूप से रहती थी और ऋषियों को दूध आदि दे देती थी हव्य कव्य के निर्वाह के लिए पृथक रूप से गोपालन नहीं था पर पृथ्वी जी महाराज ने विधिवत गोशालाओं का निर्माण और गो सेवा कैसे करनी चाहिए ये पृथ्वी जी महाराज ने सिखाया ये लिखा है विष्णु पुराण में प्रथम गोपालक पालक गो प्रतुजी महाराज पहले व्यापार भी व्यवस्थित नहीं था कितने तरह का व्यापार व्यापार कैसे करना चाहिए ये भी प्रतुजी ने सिखाया सर्वस्वी संभव ये सब प्रतुजी के द्वारा हुआ पहले आहार फल मूलानी प्रजानाम प्रजा सदा बहुत ध्यान से सुनिए लोग कहते पहले लोग मांस खाते ही रहते थे विष्णु पुराण सबसे पहला पुराण है और सभी वर्तमान के विद्वानों ने भी विष्णु पुराण को सबसे प्राचीन माना है और विष्णु पुराणा में महर्षि पराशर कह रहे हैं कि पहले सारी सृष्टि कंदमूल फल का आहार करती थी कोई मांस नहीं खाता था लिखा है इसमें बाद में प्रसुजी ने जब खेती करना सिखाया फल तो आदि के साथ अन्न आदि को भी ग्रहण करने लगे अशुद्ध वस्तु कभी भी मनुष्य का आहार नहीं हो सकती है इसी प्रमाणित हो जाता है औषधियों की पहचान और औषधियों को उत्पन्न किया से प्रथु जी महाराज ने इस प्रकार से प्राणदाता सप्रसु यस्मा भूमे रूत सतस्तु पृथ्वी संगाम अबापा किल धारिणी पृथ्वी जी को अपना पिता माना इस धरती में धर्मता इसलिए प्रथु की धर्मपुत्री होने के कारण इसका नाम पृथ्वी हुआ ये पृथ्वी इसका नाम हो गया श्री पृथु जी का चरित्र देवता भी स्वर्ग में गाते हैं बोलो श्री पृथु जी महाराज की प्रथु जी के चरित्र का जो श्रवण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दुस्वप्नोक समिणाम उसके बुद्ध नष्ट हो जाते हैं और उसका परम कल्याण हो जाता है बोलो भक्तवत् भगवान की हम सभी के बीच में आज यहाँ पर भारतवर्ष में कार्यरत श्री गोदाम्ब महा पथेड़ा लोक पुण्य के राष्ट्रीय महामंत्री मिप्र फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक श्री सुशील जी ओझा यहाँ पर विराजे हैं, उनसे आग्रह पधारें और हम सभी उपस्थित गौ भक्तों को गौ सेवा में निर्देशों से अनुग्रहित करावे भाई साहब श्री सुशील जी ओझा व्यासपीठ पर जगतगुरु जगत गुरु मलु पीठाधीश्वर महाराज जी विराजमान हो जिस कथा का प्रांगण स्वयं भगवान विष्णु की नारायण की क्रीड़ा स्थली हो और जिस कथा में जिस कथा को सानिध्य सान्निध्य गौरसी परम पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो वहां पर मैं समझता हूं कि मनुष्य तो क्या स्वयं देवता और सारी आत्माएं उपस्थित होकर और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आती है तो मैं तो स्वयं 2000 किलोमीटर दूर से चलकर और आज इस आयोजन को अपना साष्टांग प्रणाम निवेदित करने आया हूं कि जिस हेतु के लिए जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हम यह कथा का श्रवण कर रहे हैं या आप सब इतनी बड़ी संख्या में पिछले लंबे समय से यहाँ पर आए हुए हैं आ रहे हैं जा रहे हैं पुनः आएंगे उसका जो हेतु है वह एक ऐसा विषय है जो विषय लोग तो कहते हैं कि साहब हमको सुख प्राप्ति हो धन प्राप्ति हो बल्कि गौ माता की सेवा करने से तो हमारे पुण्य का वर्धन होता है और हमको परम सुख परम आनंद की प्राप्ति और स्वयं हम नहीं बल्कि हमारी आने वाली संतति भी उसके आशीर्वाद से पुष्पित पल्लित हो सकती है तो एक ऐसे सुखद एक ऐसे बड़े हेतु के लिए जो यह कार्यक्रम हो रहा है तो मैं पुनः बारंबार गोधाम पथमेड़ा महातीर्थ की ओर से विप्र फाउंडेशन की ओर से आप सबको आपके हृदय में बैठे साक्षात भगवान नारायण को प्रणाम करता हूं विष्णु के अपने तिरुमाला पर्वत पर और जिस कथा को व्यास जी ने लिखा और भगवान कृष्ण और राम मूल रूप से इस कथा में ज्यादातर उल्लेख आपने कथा सुनी है महाराज जी से कि जीवन के जो दो आयाम हैं हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण उनसे संबंधित इसमें आपने पूरा चित्रण सुना होगा और ऐसे आयाम जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और दोनों विविध अलग अलग प्रकार के चरित्र हमारे सामने एक का जन्म दोपहर बारह बजे तो दूसरे का रात को बारह बजे एक महलों से होते हुए जंगल पर जाकर के और जीवन की ऊंचाई को कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो सिखाता है तो दूसरा जंगलों से होते हुए महल आकर के और जीवन के ऊंचाई को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसे सिखाता है ऐसे दोनों चरित्रों के विषय में हमने आज ये कथा महाराज जी से जो हम सुन रहे हैं और गौ माता के लिए तो आप जितने लोग यहां बैठे हैं आप सब मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा बड़े गौ भक्त हैं गौ सेवी हैं मैं तो अपना अनुभव सिर्फ बता सकता हूं कि गौ सेवा का भाव तो मन में था ही लेकिन जब से मेरे प्रिय अनुज कुलदीप राजपुरोहित जी के माध्यम से मैं गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा कुछ वर्षों पूर्व गया और उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मन में गौ माता के प्रति सेवा का भाव श्रद्धा का भाव भक्ति का भाव और प्रबल होना शुरू हुआ मेरे तो आप ये समझें कि भाग्य उदय हो, हो गए मेरा पूरा का पूरा परिवार मेरी सोच हमारे परिवार के संस्कार को जिस तरह से उर्द्वमुखी होते हुए जिस तरह से मैं परिवर्तन होते हुए देख रहा हूँ मैं तो उस क्षण को भी प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिस क्षण ने मुझे गौ धाम पथमेड़ा की ओर इशारा किया कि तुम उस तरफ मुख करो और उस तरफ जाओ मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ की आप जीवन में मैं छोटी छोटी चीजों को उद्लक्ष्य जीवन में बड़ा रखना चाहिए हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लें हम भगवान से प्रार्थना करें हमको धन मिल जाए हम भगवान से प्रार्थना करें हमको अच्छा बहू मिल जाए हमारे को अच्छा दामाद मिल जाए व्यापार मिल जाए इन टुकड़ों टुकड़ों में मांगने की बजाय अगर गौ माता के चरणों में अपनी भक्ति रख दी तो शायद आपको वो सब मिल जाएगा जो आप मांगने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं आपकी डिक्शनरी में ही नहीं होगा सोच में ही नहीं होगा वो सारी चीजें आपको गौ माता प्रदान कर सकती है मैं गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुन्यार्थ न्यास की ओर से परम पूज्य महाराज जी स्वामी विवेकानंद जब नरेन्द्र नाथ बनकर और देश में अलख जगा रहे थे अध्यात्म की तो शायद लोग उतना समझ नहीं पा रहे थे उनको उस नरेन्द्र नाथ को जितना आज पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव शहर शहर गली गली में विश्व में नरेंद्रनाथ के मूर्तियां लगी हुई है हम भारतीयों की यह विडम्बना है कि जब साक्षात हमको कोई देव दर्शन होते हैं एक विभूति हमारे समक्ष होती है तो शायद हम उतना हमारे पास ज्ञान नहीं है कि हम उसको समझ पाए पूज्य महाराज जी हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने ऐसी सदी में जन्म लिया है ऐसी सदी में हम इस धरती पर आए हैं जब कि पूज्य महाराज जी जैसे संत इस धरती पर विराजमान है विद्यमान है और उनके दर्शन हमको हो रहे हैं एक एक रोम रोम जिनका गौ सेवा के लिए गौ माता की रक्षा के लिए और गौ माता के माध्यम से हम सबके पुण्य वर्धन के लिए हम सब के सुख वर्धन के लिए जिनका रोम रोम इस बात के लिए साधना कर रहा है मैं आप सब से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम अपने अलावा ऐसे कुछ लोगों को हमारे रमाकांत जी बेरीवाल वहाँ विराजमान है कलकत्ते में पहली बार कलकत्ते में महाराज जी का आगमन हुआ इसके पहले जगन्नाथपुरी या गंगा सागर के लिए कभी आना हुआ होगा लेकिन पहला चतुर्मास हुआ और जिनके हृदय में पहले से नारायण विराजमान है वहाँ नारायण को जागृत करना एक अलग विषय होता है लेकिन जहाँ पर हजारों हजारों गौ माताओं का वध सामने कर दिया जाए सड़कों पर देखते देखते कर दिया जाए जहाँ पर धर्म की बात करना आध्यात्म की बात करने का कोई साहस नहीं कर सके ऐसी बंग भूमि पर बेरीवाल जी जैसे लोगों के नेतृत्व में एक दो महीने का ऐसा अद्भुत आयोजन हुआ कि आज तक हम कलकत्ते वासियों की अगर कोई एक इच्छा है जो आज भी हमने महाराज जी से रखी है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि महाराज जी ऐसा उपकार हमारे ऊपर कर दे कि सिर्फ सात दिन हर वर्ष कलकत्ता आ जाए तो हम समझते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए हमको मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि हम गौ सेवा के लिए गौ माता के लिए जितना हमसे संभव हो लोगों को प्रेरित करें यह कठिनाइयां तकलीफें बहुत सारी है उन पर चर्चा करके उन पर बातें करके मैं आपका समय और मैं पूज्य महाराज जी मनुक पीठाधीश्वर जी जब व्यास पर बैठे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और आपसे पुनः यही निवेदन करने आया हूँ की लोग पुण्यस गोदाम पथमेड़ा आने वाले समय में और भी बहुत सारे बड़े गौशालाओं के प्रोजेक्ट लेकर के आपके सामने आएगा हम प्रयासरत हैं। पिछले वर्ष इतनी बड़ी त्रासदी हुई उससे उबरने का अभी तक हम प्रयास कर रहे हैं और आप सबने हिम्मत करके अपने भावों से अपने सद्प्रयत्नों से उस इतने बड़े संकट से भी गौ माताओं को जो है उबारा है तो आने वाले समय में आइए हम सब मिलकर इसी प्रकार इस गौ सेवा के भाव को जागृत रखें। पुनः मैं पूज्य महाराज जी प्रातः स्मरणी महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए व्यासपीठ को अपना और अपने पूरे विप्र फाउंडेशन परिवार की ओर से प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबको पुनः बधाई देते हुए और हरिशंकर जी उनके भाई बैठे हैं पूरे परिवार को बधाई देते हुए कि ऐसे सुखद आयोजन में आपको अवसर मिला जय गोमाता जय गोपाल मैं कथा यजमान परिवार के श्री हरिशंकर जी देवतरा और श्री शुक्राजी देवतरा ऐसी आग्रह करूंगा आप कृपया मंच इस बालाजी चातुर्माश गो महोत्सव के जो हमारे विशिष्ट अतिथि है हमारे बीच में आज पधारे हैं वो अभी पधारेंगे ठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कथा यजमान परिवार के द्वारा उनका साफा पहना करके मारवाड़ी पद्धति से मारवाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से अभिनंदन किया जाएगा श्री हरिशंकर जी और श्री सुखराज कृपया मंच पर पधारें श्री सुशील जी ओझा राष्ट्रीय महामंत्री श्री गौराम्ब महा पथवड़ा लोक पुण्यस एवं संस्थापक संयोजक विप्र फाउंडेशन कलकत्ता में जो हमारा अद्वितीय चतुर्माश हुआ उसके आप स्वागत सचिव रहे आप मंच आरोप पढ़ा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कराए भाई साहब से सुशील जी हो इसी क्रम में मेरा आग्रह भाई साहब हरिशंकर जी और जी आप मंच पर पधारें श्री रमाकांत जी बेरीवाल कलकत्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संयोजक कोलकाता चातुर्मास गोमंगल महोत्सव आपके नेतृत्व में खूब सुंदर चातुर्मास का आयोजन हुआ आप भी पधारें और व्यास पीठ ऐसी आशीर्वाद प्राप्त कराए श्री कुलदीप सिंह जी बार कुलदीप जी बारवा पूर्वांचल संपर्क प्रमुख सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी समन्वय कोलकाता चातुर्मास एवं संयोजक ईसीएस गोग्रास योजना आप पधारें और व्यास पीठ ऐ ऐसी आशीर्वाद प्राप्त कराए आपकी जानकारी के लिए बता दूं श्री कुलदीप जी कथाई यजमान परिवार के श्री हरिशंकर जी देवतरा के दामाद भी हैं एक बार जोरदार ताली हमारे युवा गो कार्यकर्ता के लिए श्री धुरव सिंह जी राजगुरु वास लुधियाना हमारे न्यास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पंजाब हरियाणा प्रांत के प्रभारी गौ में सदैव अग्रणी गो, गो भामाशावा के रूप में आप भी पदारे और व्यास पीठ ऐसी आशीर्वाद प्राप्त कराए स्वामी जी के सानिध्य में यह जो चातुर्मास का आयोजन श्री बालाजी चातुर्माश गोमंगल महोत्सव का आयोजन हो रहा है यह ब्यास की दक्षिण भारत शाखा कर रही है उसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थापित है श्री वेदलक्षण गोमाता भवन बेंगलुरु के लिए भूमिदाता श्री शांतिलाल जी गिल के बीच में विराजमान है उनसे भी आग्रह आप पधावे परिवार पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री मुकेश जी चाचान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और श्री गौराम महा पदमड़ा की अहमदाबाद शाखा के हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश जी सासण यहाँ विराजमान हैं आप भी पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करा हुए अहमदाबाद में प्रतिवर्ष एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जैसा अभी भाई साहब सुशील जी फरमा रहे थे एक सात दिवसीय कार्यक्रम कलकत्ता को प्रतिवर्ष मिले ऐसा ही एक कार्यक्रम नियमित रूप से अहमदाबाद में हो रहा है और गर्मी के मौसम में नियमित हरे घास की सेवा अहमदाबाद गो सेवा समिति के माध्यम से वो भक्तों के सहयोग से निरंतर की जा रही है श्री सुभाष जी, जी जोड़ीवाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी अहमदाबाद शाखा के हमारे कोषाध्यक्ष श्री सुभाष जी, जी जोड़ीवाल कृपया पधारे और व्यासपीठ ऐसी आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री आनंद जी अग्रवाल अहमदाबाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री गोदाम महादेव पथमड़ा लोक पुण्य विनिया एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अहमदाबाद गो सेवा समिति आपके परिवार द्वारा भी एक कथा का आयोजन वहाँ पर बहुत सुंदर अहमदाबाद में हुआ और जोड़ीवाल परिवार द्वार भी द्वारा भी इस वर्ष की कथा का सुंदर आयोजन अहमदाबाद में हुआ आप दोनों पधारे और व्यासपीठ ऐसी आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री बालाजी चादुर्मास गो महोत्सव का संपूर्ण आयोजन अनुष्ठान जिस स्थल पर हो रहे हैं श्री पीवी मठ के हमारे सौभाग्यशाली तो अध्यक्ष श्री भगवान दास जी भूब रायतुर हमारे बीच में विराजमान हैं, उनसे भी आग्रह कृपया पढ़ाने और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कराने आप भी हमारे चातुर्मास के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमको निरंतर अपना सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं श्री मुकंद सिंह जी घेनड़ी जो एक वरिष्ठ अभिभावक के रूप में श्री गोदाम पांच पटना के कार्यकर्ता के साथ पदेव खड़े रहते हैं आप भी पधाने और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करावें, श्री राजेश जी अग्रवाल सीए आप निरंतर गोदाम की चिंता करते हैं टेलीफोन से समाचार लेते हैं आप मंच पर पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करावें, श्री राजेश जी अग्रवाल सीए साहब श्री राजकुमार जी अग्रवाल गो मामा अहमदाबाद हमारे अहमदाबाद समिति के संगठन सचिव और सदैव पीछे रहकर के सेवा का भाव जिनके हृदय में चलता रहता है श्री राजकुमार जी कृपया पढ़ा रहे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री द्वारिका जी मिश्रा टीकमगढ़ से पधारे हैं खूब सारे गोभक्तों को साथ में लेकर के उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप भी पधा रहे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करावे बंधुओं श्रद्धे स्वामी जी के पावन सानिध्य में भारत को ज्योति तीर्थ दर्शन यात्रा के तृतीय वर्ष में यह तीसरा चातुर्मास यहां तिरुपति राम तिरुमला में संपादित हो रहा है यह विष्णु पुराण की कथा आगामी दो दिनों तक इसी आस्थान पंडप में संपादित होगी आप सभी लोग इसी प्रकार पूरे जोश से और श्रमण के लाभ लेने के भाव से यहां पर पधारते रहें श्री राम सिंह जी राजपुरोहित बेंगलुरु आप गर्व्या पदारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कराए श्री राम सिंह जी राजपुरोहित बेंगलुरु हमारे वैसे तो जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर पधारे हैं वो कई कई वर्षों से स्वामी जी के मार्गदर्शन में वो सेवा से निरंतर जुड़े हैं और दक्षिण भारत के गोभक्तों का ऐसा आग्रह था तो कुछ गोभक्त वरिष्ठ गोभक्त हमारे बीच में इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में पढ़ा रहे इसलिए आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में कहा है ने मुझे शिकायत की बोले हैं। हम गोभक्ता है कार्यकर्ता है सकते हैं उसका छोटा सा यह समाधान कि तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ भावता वरिष्ठ पढ़ा रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हम अपना सानिध्य देवे इसलिए व्यवस्था रही है मैं कथा यजमान परिवार श्री तारा जी सुपुत्र श्री सादला जी करता जागरवाल परिवार देवतरा के श्री हरिशंकर जी श्री सुखराज जी श्री गणपत जी हासा जी देवतरा आपसे आग्रह करूंगा श्री इंद्र सिंह जी साकरणा श्री कुलदीप सिंह जी बालवा श्री अशोक जी बीला हमारे भी बीच में पधारे हुए हैं उनसे भी आग्रह कृपया पधारे और व्यास से आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री उत्तम जी गायकवार, गायत्री परिवार के हमारे वरिष्ठ अभिभावक बेंगलुरु से पधारे हैं अभी बहुत सुंदर कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित हुआ गोसेवास से आशीर्वाद भी प्राप्त करा से उत्तम की गायकवाड़ श्री कन्होडिया जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं आप भी पधारे रहे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री कन्नोडिया जी हमारे इस कथा के मुख्य यजमान गोभक्त गोलोकवासी दादा देवी धर्मपत्नी श्री ताराजी सुपुत्र श्री सादला जी करता जागरवाल परिवार रेवतरा के श्री हरिशंकर जी श्री सुखराज जी श्री गणपति हासा जी श्री इंद्र सिंह जी सांकरना श्री श्री झूठमल जी स्वर्गीय बलवंत जी अशोक कुमार जी श्री इंद्र सिंह जी सांकरणा और श्री कुलदीप जी बारवा से परिवार सब पत्नी पदार्थ करके व्यासपीठ की आरती कराएति आरती गैया आरती हर विश्वदैया के आरती श्री गैया मैया केिया के। अर्थ का में धर्म प्रदान मुक्ति पद सौभाग्य विधाय प्यारी पू माता मधुर अमी दोन प्रदाता रोग शोक संकट परित्राता भवता आरती गैया आयो दया लोग विकास दुख दिन सुख मोख समृद्धि प्रकाश विमल विवेक बुद्धि बुद्धिदैया थी थी थी गई सेवक हो चार हे दुखद सुधार पियावत माँ आरती गैया मैया